द्रुपद वृषसेन प्रतिविंध्य दुश्शासन नकुल शकुनी और शिखंडी कृपाचार्य का युद्ध तथा दृष्ट ध्युमन सात्यकी एवं अर्जुन का पराक्रम संजय कहते हैं द्रोणाचार्य का मुकाबला करने के लिए राजा द्रुपद अपनी सेना के साथ बढ़े आ रहे थे उस समय वृषसेन सैंकड़ों बाणों की वर्षा करता हुआ उनके सामने आया। यह देख धृपद ने कर्ण नंदन की भुजाओं और छाती में 60 बाण मारे वृषसेन क्रोध में भर गया और उसने रथ पर बैठे हुए राजा धृपद की छाती में अनेकों तीखे बाण मारे इस प्रकार दोनों ने दोनों के शरीर में घाव कर दिए थे दोनों के ही अंगों में बाण धसे दिखाई देते थे दोनों खून से लथपथ हो रहे थे इसी बीच में राजा द्रुपद ने एक भल्य मार कर वृषसेन के धनुष को काट दिया वृषसेन ने दूसरा सुदृढ़ धनुष हाथ में लिया और उस पर संधान करके द्रुपद की ओर को लक्ष्य कर एक भल्य छोड़ा वह भल्य द्रुपद की छाती छेद कर पृथ्वी में समा गया और उससे आहत हुए राजा को मूर्छा आ गई यह देख सारथी अपने कर्तव्य का विचार करके उन्हें वहां से दूर हटा ले गया। फिर तो उस भयंकर रात्रि में द्रुपद की सेना रणभूमि से भाग चली। वृष सेन के डर से सोमक शत्रीय भी वहां नहीं ठहर सके। प्रतापी वृष सेन सोमोकों के अनेकों शूरवीर महारथियों को परास्त करके तुरंत ही राजा युधिष्ठिर के पा� प्रतिविंध्य क्रोध में भर कर कौरव सेना को दग्ध कर रहा था उसका सामना करने को आपका पुत्र महारथी दुशासन पहुंचा उसने प्रतिविंध्य के ललाट में तीन बाण मारकर उसे अच्छी तरह घायल किया प्रतिविंध्य ने भी पहले नौ बाण मारकर फिर सात बाणों से दुशासन को बिंध डाला तब दुशासन ने अपने उग्र सहायकों प्रतिविंध्य के घोड़ों को मारकर एक भल से उसके सार्थी को भी यमलोक पहुँचाया। इसके बाद उसके रथ के भी टुकड़े-टुकड़े कर दिए फिर एक शुर प्र से उसका धनुष भी काट डाला प्रतिविंध्य सुत सोम के रथ पर जा बैठा और हाथ में धनुष ले आपके पुत्र को बाणों से बिंधने लगा तदनंतर आपके योद्धा बड़ी आपके पुत्र को सब ओर से घेरकर युद्ध करने लगे। उस समय दोनों सेनाओं में महान संघारकारी युद्ध हुआ। इसी प्रकार एक और नकुल भी आपकी सेना का संघार कर रहा था। उसका सामना करने के लिए क्रोध में भरा हुआ शकुनी जा पहुंचा। वे दोनों ही आपस में व्यर्थ रखते थे और दोनों शूरवीर थे। दोनों ही एक दूसरे के वध की इच्छा से परस्पर बाणों का आघात करने लगे। जैसे नकुल बाणों की झड़ी लगा रहा था, उसी प्रकार शकुनी भी। शरीर में बाण धसे होने के कारण वे दोनों कंटीले वृक्षों के समान दिखाई देते थे। इतने ही में शकुनी ने नकुल की छाती में एक कड़नी नामक बाण मारा। उसकी करार और वह रथ के पिछले भाग में बैठ गया। फिर होश में आने पर उसने शकुनी को साठ बाण मारे। इसके बाद उसकी छाती में सौ नाराचों का प्रहार किया और उसके बाण चढ़ाए हुए धनुष को भी बीट से ही काट डाला। तत्पश्चात ध्वजा काटकर जमीन पर गिरा दी और एक पैने बाण से उसकी दोनों झंगाओं को चीर डाला। इस � और बेहोश होकर रथ की बैठक में धम से गिर पड़ा। तब सारथी उसे रणभूमि से बाहर हटा ले गया और नकुल का सारथी अपने रथ को आचार्य द्रोण के पास ले गया। दूसरी ओर कृपाचार्य ने शिखंडी पर धावा किया। उन्हें निकट आते देख शिखंडी ने भी नौ बाणों से उन्हें घायल कर दिया। कृपाचार्य ने भी पह फिर 20 बाणों से उस पर आघात किया, फिर तो उन दोनों में महाभयंकर घोर संग्राम छिड़ गया। शिखंडी ने एक अर्धचन्द्राकार बाण से कृपाचार्य के धनुष को काट डाला। यह देख उन्होंने शिखंडी पर शक्ति का प्रहार किया, किंतु उसने अनेकों बाण मारकर उस शक्ति के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब कृपाचार्� शिखंडी को तीखे बाणों से आचार्य कर दिया। इससे शिथिल होकर वह रथ के पिछले भाग में बैठ गया। उसे उस अवस्था में देख कृपाचार्य उस पर लगातार बाण बरसाने लगे। तब तो वह भाग खड़ा हुआ। यह देख पांचाल और सोमक वीर उसे चारों ओर से घिरकर खड़े हो गए। इसी प्रकार आपके पुत्र भी बहुत बड़ी स कृपाचार्य के चारों ओर डट गए, फिर दोनों दलों में घोर संग्राम होने लगा। उस समय कोई अपने को भी नहीं पहचान पाते थे। मोहब्बश पिता पुत्र को और पुत्र पिता को मार रहे थे, मित्र मित्र के प्राण ले रहे थे, मामा भांजों पर और भांजे मामा पर प्रहार करते थे। दोनों ही पक्ष के लोग स्वजनों पर भी हाथ साफ कर रहे थे। रात्रि के उस भयंकर युद्ध में कोई नियम नहीं, कोई मर्यादा नहीं रह गई थी। वह भयंकर युद्ध चल ही रहा था कि धृष्टद्युम्न ने भी द्रोण पर आक्रमण किया। वह बारंबार धनुष टंकारता हुआ द्रोण की ओर बढ़ने लगा। उसे आते देख पांडव और पांचाल योद्धा उसको चारों ओर से घेरकर खड़े हो गए। उसे इ आपके पुत्र भी बड़ी सावधानी के साथ आचार्य की रक्षा करने लगे। इसी बीच में धृष्टद्युम्न ने द्रोण की छाती में पांच बाण मारकर सिंहनाद किया। तदनंतर द्रोण का पक्ष ले कर्ण ने दस, अश्वत्थामा ने पांच, स्वयं द्रोण ने सात, शल्य ने दस, दुष्यासन ने तीन, दुर्योधन ने बीस और शकुनी ने पांच बा� किंतु वह इससे तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसने उन सातों महारथियों को बाणों से घायल कर दिया। फिर द्रोण, अश्वत्थामा, कर्ण और आपके पुत्र को तीन तीन बाणों से बींध डाला। तब उनमें से एक एक महारथी ने धृष्टद्युम्न को पुनः पांच पांच बाण मारे। फिर द्रुमसेन्ने कुपित होकर पहले एक बाण से, उ दृष्ट ध्युमन को घायल किया। दृष्ट ध्युमन ने भी उसे तीन बाण मारे, फिर एक भल से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। तदनंतर उसने उन महारथी योद्धाओं को भी अपने बाणों से आहत किया, फिर भल्ल मारकर कर्ण का धनुष काट दिया। कर्ण दूसरा धनुष लेकर दृष्ट ध्युमन पर बाणों की वर्षा करने लगा इस शेष छः महारथियों ने धृष्टद्ध्युमन का वध करने की इच्छा से उसे तुरंत ही घेर लिया। इसी समय धृष्टद्ध्युमन को दुश्मनों के चंगुल में फंसा देक सात्यकी बाणों की झड़ी लगाता हुआ वहां आ पहुंचा। उस महान धनुर्धर को देखते ही कर्ण ने उस पर दस बाण मारे। सात्यकी ने भी सब बीरों के देखते-दे� देखते, तब कर्ण ने विपाट, कर्णी, नाराज, वत्सदंत और छुरों से सात्यकी को बिंधकर पुनः सैकड़ों साइकों से उसे घायल किया। उस युद्ध में आपके पुत्र तथा कवचधारी कर्ण भी सात्यकी पर सब ओर से पैने बाणों का प्रहार करते थे, किन्तु उसने अपने अस्त्रों से सबके बाणों का निवारण करके एक बाण से वृषसेन की छात उस चोट से मूर्छित होकर वृषसेन धनुष रथ पर छोड़ वहीं पर गिर पड़ा फिर तो कर्ण सात्यकी को अपने सायकों से पीड़ित करने लगा इसी प्रकार सात्यकी भी बारंबार कर्ण को बिंधने लगा इधर आपके योद्धा सात्यकी को मार डालने की इच्छा से उस पर तीखे बाणों की वृष्टि करने लगे यह देख उसने उग्र बाणों से शत्रुओं के शीश काटने आरंभ किए। जब वह आपके वीरों का वध करने लगा, उस समय उनका करुण करंदन, प्रेतों की चीतकार के समान सुनाई पड़ता था। उस आर्त कोलाहल से सारी रणभूमि गूंज रही थी, जिससे वह रात बड़ी डरावनी मालूम होती थी। दुर्योधन ने देखा सात्यकी के बाणों से पीड़ि मेरी संपूर्ण सेना इधर उधर भाग रही है। उसने बड़े जोर से आर्तनाद भी सुना। तब सारथी से कहा, जहां यह कोलाहल हो रहा है, वही मेरा रथ ले चल। उसकी आज्ञा पाते ही सारथी ने घोड़ों को सात्यकी के रथ की ओर दिया। जो ही दुर्योधन निकट पहुँचा, सात्यकी ने बारह बाणों से उसे बींध डाला। द सात्यकी को दस बाणों से घायल किया, तब सात्यकी ने आपके पुत्र की छाती में असी बाण मारे, फिर उसके घोड़ों को यमलोक पटाया, तद्पश्चात तुरंत ही सारथी को भी मार गिराया, इसके बाद एक भल्ल मारकर उसके धनुष को भी काट डाला, रथ और धनुष से हीन हो जाने पर दुर्योधन शीघ्र ही कृतवर्मा के रथ पर चढ़ इस प्रकार जब दुर्योधन ने परास्त होकर पीट दिखा दी, तो सात्य की आधी रात में अपने बाणों से पुनः आपकी सेना को खदेड़ने लगा। दूसरी ओर शकुनी ने हजारों रथी, हाथी सवार और घुड़ सवारों की सेना में अर्जुन के चारों ओर घेरा डाल दिया और उन पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी वे महान अस्त्र शस्त्रों की वृष्टि करते हुए अर्जुन के साथ युद्ध करने लगे। अर्जुन ने महान संघार मचाते हुए उन हजारों रथ, हाथी और घोड़ों की सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। तब शकुनी ने हँसते हँसते अर्जुन को तीखे बाणों से बींध डाला और सौ बाणों से उनके महान रथ की प्रगति भी रोक दी। अर्ज तथा अन्य महारथियों को तीन तीन बाण मारे, फिर शकुनी का धनुष काटकर उसके चारों घोड़ों को यमलोक भेज दिया। तब वह उस रथ से उतरकर उलुक के रथ पर जा चढ़ा। एक ही रथ पर बैठे हुए वे दोनों महारथी पिता पुत्र अर्जुन पर बाणों की झड़ी लगाने लगे। अर्जुन भी उन दोनों को तीखे बाणों से घायल क आपकी सेना को खदेड़ने लगे। उस समय सब सेना तीतर बितर होकर चारों दिशाओं में भागने लगी। इस प्रकार उस युद्ध में आपकी सेना पर विजय पाकर श्रीकृष्ण और अर्जुन बहुत प्रसन्न होकर अपना शंक बजाने लगे। उधर दृष्ट ध्युमन ने तीन बाणों से आचार्य द्रोण को बींध डाला और उनके धनुष की प्रतिञ्चा क द्रोण ने उस धनुष को रख दिया और दूसरा हाथ में लेकर दृष्ट ध्युमन को साथ तथा उसके सारथी को पांच बाण मारे। किंतु दृष्ट ध्युमन ने अपने बाणों से उन सब अस्त्रों का निवारण कर दिया और कौरव सेना का संघार करने लगा। देखते-देखते रणभूमि में रुधिर की नदी बहने लगी। इस प्रकार आपकी सेना की परा� दृष्ट ध्युमंत तथा शिखंडी ने अपने अपने शंक बजाए द्रोण और कर्ण के द्वारा पांडव सेना का संहार तथा भयभीत हुए युधिष्ठिर की बात से श्री कृष्ण का घटोत्कच को कर्ण से युद्ध करने के लिए भेजना संजय कहते हैं महाराज जब दुर्योधन ने देखा कि पांडव मेरी सेना का विध्वंस कर रहे हैं और वह भागी जा है तो उसे बड़ा क्रोध हुआ। वह सहसा द्रोणाचार्य और कर्ण के पास पहुंचा और अमर्ष में भरकर कहने लगा, इस समय पांडवों की सेना मेरी वाहिनी का विध्वंस कर रही है और आप दोनों उसे जीतने में समर्थ होकर भी और समर्थ की भांति तमाशा देखते हैं। यदि आप मुझे त्याग देना न चाहते हो, तो अब भी अपने योग्य यह उपालंब सुनकर वे दोनों वीर पांडवों का सामना करने के लिए बढ़े। इसी प्रकार पांडव भी अपनी सेना के साथ बारंबार गर्जना करते हुए इन दोनों पर टूट पड़े। उस समय द्रोणाचार्य ने क्रोध में भरकर दस बाणों से सात्यकी को बींध डाला। साथ ही कर्ण ने दस, आपके पुत्र ने सात, वृश्चन ने दस और शकुनी न उधर द्रोणाचार्य को पांडव सेना का संघार करते देख सोमक शत्रीय तुरंत वहां पहुंचे और सब ओर से द्रोणाचार्य पर बाण बरसाने लगे। आचार्य द्रोण भी चारों ओर बाणों की झड़ी लगाकर शत्रियों के प्राण लेने लगे। उनकी मार से पीड़ित हो पांचाल योद्धा एक दूसरे की ओर देखकर आर्तचीत कार मचा रहे थे। कोई पिता को छोड़कर भागे, कोई पुत्रों को, किसी को अपने सगे भाई, मामा और भांजों की भी सुधनर रही, मित्र, संबंधी और बंधु बांधवों को छोड़ छोड़कर सब लोग तेजी के साथ भाग चले, सबको अपने अपने प्राणों की लगी हुई थी। श्री कृष्ण, अर्जुन, भीमसेन, युधिष्ठिर तथा नकुल सहदेव देखते ही रह गए और � द्रोन के प्रहार से पीड़ित हो, जलती हुई हजारों मशाले फेंक फेंक कर उस रात में भाग चली। सब ओर अंधकार का राज्य था, कुछ भी सूच नहीं पड़ता था, केवल कौरव सेना के दीपकों के प्रकाश से शत्रु भागते हुए दिखाई देते थे। महारथी द्रोन और कर्ण भागती हुई सेना को भी पीछे से बाण बरसाकर मार रहे थे। यह सब द भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन द्रोण और कर्ण ने दृष्टोध्युमन और सात्यकी को तथा संपूर्ण पांचाल योद्धाओं को भी अपने बाणों से घायल कर डाला है इनकी बाण वर्षा से तुम्हारे महारथियों के पैर उखड़ गए हैं अब सेना रोकने से भी नहीं रुकती अर्जुन से इस प्रकार कहने के पश्चात भगवान कृष्ण पांडव सेना के शूर वीरों तुम भयभीत होकर भागो मत भय को अपने हृदय से निकाल दो हम लोग अभी व्यूह रचकर द्रोण और कर्ण को दंड देने का प्रयत्न करते हैं श्री कृष्ण और अर्जुन इस प्रकार बात कर ही रहे थे कि भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन अपनी सेना को लौटाकर शीघ्र ही वहां आ पहुंचे उन्हें आते जनार्दन ने पुनः अर्जुन से कहा, पांडु नंदन, यह देखो, सोमक और पांचाल योद्धाओं को साथ लिए, भीमसेन बड़े बेक से, द्रोण और कर्ण की ओर बढ़े जा रहे हैं। अब सेना को धैर्य बंधाने के लिए, तुम भी इनके साथ होकर युद्ध करो। तदनंतर अर्जुन और श्रीकृष्ण द्रोण और कर्ण के पास जाकर सेना के अग्र फिर युधिष्ठिर की बड़ी भारी सेना भी लौट आई। द्रोण और कर्ण ने पुनः शत्रुओं का संघार आरंभ किया। दोनों ओर की सेनाओं में घमासान युद्ध होने लगा। उस समय आपके सैनिक भी हाथों से मशाले फेंक पेंक कर उन्मत्त की भांति पांडवों के साथ युद्ध करने लगे। चारों ओर अंधकार और धूल छा रही थी। जैसे स्वाइम्बर में राजा लोग अपना नाम बोलकर परिचय देते हैं, उसी प्रकार वहां प्रहार करने वाले योद्धाओं के मुख से उनके नाम सुनाई पड़ते थे। जहां जहां दीपक का प्रकाश दिखाई देता, वहां वहां लड़ाकू सैनिक पतंगों की भांति टूट पड़ते थे। इस प्रकार युद्ध करते करते उस महारात्रि का अंधका� कर्ण ने धृष्टद्युमन की छाती में 10 मर्मभेदी बाणों का प्रहार किया धृष्टद्युमन ने भी कर्ण को 10 बाणों से भेदकर तुरंत ही बदला चुकाया इस प्रकार वे दोनों एक दूसरे को सायकों से बिंदने लगे थोड़ी ही देर में कर्ण ने धृष्टद्युमन के घोड़ों को मारकर उसके सारथी को घायल किया फिर सारथी को भी मार गिराया। तब धृष्टद्युम्न ने एक भयंकर परिक के प्रहार से कर्ण के घोड़ों को पीस डाला। फिर पैदल ही युधिष्ठिर की सेना में जाकर सहदेव के रथ पर बैठ गया। इधर कर्ण के सारथी ने उसके रथ में नए घोड़े जोड़ दिए। अब कर्ण पुनः पंचाल महारथियों को अपने बाणों से पीडित करने लगा। अत रण से भाग गई। उस समय पांचाल और श्रीनजय इतने डर गए थे कि पत्ता खड़कने पर भी उन्हें कर्ण के आ जाने का संदेह होता था। कर्ण उस भागती हुई सेना को भी पीछे से बाण मारकर खदेड़ रहा था। अपनी सेना को भागते देख राजा युधिष्ठिर भी पलायन करने का विचार करके अर्जुन से बोले, धनंजय, तुम ही जिनक उन हमारे सैनिकों का यह आर्तनाद निरंतर सुनाई दे रहा है ये कर्ण के बाणों से पीड़ित हो रहे हैं अब इस समय कर्ण का वध करने के संबंध में जो कुछ भी कर्तव्य हो उसे करो यह सुनकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा मधुसूदन आज राजा युधिष्ठिर कर्ण का पराक्रम देखकर भयभीत हो गए हैं एक ओर द्रोणाचार्य हमारे सैनिकों को आहत कर रहे हैं, दूसरी ओर कर्ण का त्रास छाया हुआ है, इसलिए वे भाग रहे हैं। उन्हें कहीं ठहरने को स्थान नहीं मिलता। मैं देखता हूँ, कर्ण भागते हुए योद्धाओं को भी मार रहा है। अतः अब जहाँ कर्ण है, वहीं चलिए। आज दो में से एक बात हो जाए, चाहे म भगवान श्री कृष्ण बोले अर्जुन तुमको और राक्षस घटोत्कच को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो कर्ण से लोहा ले सके किंतु उसके साथ तुम्हारा युद्ध हो इसके लिए अभी समय नहीं आया है कारण उसके पास इंद्र की दी हुई एक देवदीप्यमान शक्ति है जो उसने केवल तुम्हारे लिए ही रख छोड़ी है मे इस समय महाबली घटोत्कच ही कर्ण का सामना करने जाए, उसके पास दिव्य, राक्षस और आसुर तीनों प्रकार के अस्त्र हैं, अतः है वह अवश्य ही संग्राम में कर्ण पर विजयी होगा। श्रीकृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने घटोत्कच को बुलवाया, वह कवच, धनुष, बाण और तलवार आदि से सुसज्जित होकर उनके सामने उपस्थित हु तथा अर्जुन को प्रणाम करके श्री कृष्ण की ओर देखते हुए बोला मैं सेवा में उपस्थित हूं आज्ञा कीजिए कौन सा काम करूँ भगवान ने हंसकर कहा बेटा घटोत्कच मैं जो कहता हूँ सुनो आज तुम्हारे पराक्रम दिखाने का समय आया है यह काम दूसरे के किए नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारे पास कई प्रकार के हिडिंबा नंदन देखते होना जैसे चरवाहा गांवों को हांकता है उसी प्रकार कर्ण आज पांडव सेना को खदेड़ रहा है वह इस दल के प्रधान प्रधान शत्रियों को मारे डालता है उसके बाणों से पीड़ित होकर हमारे सैनिक कहीं ठहर नहीं पाते मैदान से भाग जाते हैं इस प्रकार कर्ण संघार में प्रवृत्त हुआ है इसे रोक तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं दिखाई देता इस समय तुम्हारा बल असीम है और तुम्हारी माया दुस्तर क्योंकि रात्रि के समय राक्षसों का बल बहुत बढ़ जाता है उनके पराक्रम की कोई सीमा नहीं रहती शत्रु उन्हें दबा नहीं सकते इस आधी रात में तुम अपनी माया फैलाकर महान धनुर्धर कर्ण को मार डालो फिर धृष्टोध्युमन आदि वीर द्रोण का भी वध कर डालेंगे। भगवान की बात समाप्त होने पर अर्जुन ने भी घटोत्कच से कहा, बेटा, मैं तुमको सात्यकी को तथा भैया भीमसेन को ही अपनी सेना के प्रधान वीर मानता हूं इस रात में तुम कर्ण के साथ द्वेष रथ युद्ध करो। महारथी सात्यकी पीछे से तुम्हारी रक्षा सात्यकी की सहायता लेकर तुम शूरवीर कर्ण को मार डालो। घटोत्कच बोला, भारत, मैं अकेला ही कर्ण, द्रोण तथा अन्य शत्रीय वीरों के लिए काफी हूँ। आज रात में मैं सूत पुत्र के साथ ऐसा युद्ध करूंगा, जिसकी चर्चा जब तक यह पृथ्वी रहेगी, तब तक लोग करते रहेंगे। आज मैं राक्षस धर्म का आश संपूर्ण कोरब सेना का संघार करूंगा, किसी को जीता नहीं छोडूंगा। ऐसा कहकर महाबाहु घटोतकच तुम्हारी सेना को भयभीत करता हुआ कर्ण की ओर बढ़ा। कर्ण ने भी हँसते हँसते उसका सामना किया। फिर तो गर्जना करते हुए उन दोनों वीरों में घोर संग्राम छिड़ गया। घटोतकच के हाथ से अलंबुष द्वितीय का व तथा कर्ण और घटोत्कच का घोर युद्ध संजय कहते हैं महाराज दुर्योधन ने जब देखा कि घटोत्कच कर्ण का वध करने की इच्छा से उसके रथ की ओर बढ़ा आ रहा है तो उसने दुशासन से कहा भाई संग्राम में कर्ण को पराक्रम करते देख यह राक्षस उस पर बड़े वेग से धावा कर रहा है तुम बड़ी भारी सेना के साथ वहां � और कर्ण की रक्षा करो दुर्योधन यह कह ही रहा था कि जटासुर का पुत्र अलंबुश उसके पास आकर बोला दुर्योधन यदि तुम आज्ञा दो तो मैं तुम्हारे प्रसिद्ध शत्रुओं को उनके अनुगामियों सहित मार डालना चाहता हूं मेरे पिता का नाम था जटासुर वे समस्त राक्षसों के नेता थे अभी कुछ ही दिन हुए इन मैं इसका बदला चुकाना चाहता हूँ। तुम इस काम के लिए मुझे आज्ञा दो। यह सुनकर दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कहा, अलंबुष, शत्रुओं को जीतने के लिए तो द्रोण और कर्ण आदि के साथ मैं ही बहुत हूँ। तुम तो मेरी आज्ञा से क्रूर कर्म करने वाले घटोत्कच का ही नाश करो। तथास्तु कहकर अलंब और उसके ऊपर नाना प्रकार के शस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी। किंतु घटोत्कच अकेला ही अलंबुष, कर्ण और कौरवों की दूसर सेना को रोंधने लगा। उसकी माया का बल देखकर अलंबुष ने घटोत्कच पर नाना प्रकार के सायक समूहों की झड़ी लगा दी और अपने बाणों से पांडव सेना को मार भगाया। इसी प्रकार घटोत्कच के � आपकी सेना भी हजारों मशाले फेंक-फेंक कर भागने लगी। तदनंतर अलंबुष ने क्रोध में भर कर घटोत्कच को दस बाण मारे। उसने भी भयंकर गर्जना करते हुए अलंबुष के घोड़ों और सारथी को मारकर उसके आयुधों के भी टुकड़े-टुकड़े कर डाले। फिर तो अलंबुष क्रोध में भर गया और उसने घटोत्कच को बड़े जोर से मुक्के की चोट से घटोत्कच कांप उठा फिर उसने भी अलंबुष को मुक्के से मारा और उसे भूमि पर पटक कर दोनों कोहनियों से रगड़ने लगा अलंबुष ने किसी प्रकार अपने को घटोत्कच के चंगुल से छुड़ाया और उसे भी जमीन पर पटक कर रोष के साथ रगड़ना आरंभ किया इस प्रकार दोनों महाकाय राक्षस गरजते हुए लड़ उनमें बड़ा रोमांचकारी युद्ध हो रहा था वे दोनों बड़े पराक्रमी और मायावी थे और माया बल में एक दूसरे से अपनी विशेषता दिखाते हुए युद्ध कर रहे थे एक आग बनकर प्रकट होता तो दूसरा समुद्र एक को नाग बनते देख दूसरा गरुड़ हो जाता इसी प्रकार कभी मेघ और आंधी कभी पर्वत और वज्र तथा कभी हाथी और सिंह बनकर प्रकट होते थे। एक सूर्य का रूप बनाता, तो दूसरा राहु बनकर उसको ग्रसने आ जाता। इस तरह एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से दोनों ही सैकड़ों मायाओं की सृष्टि करते थे। उनके युद्ध का ढंग बड़ा ही विचित्र था। वे परे, गदा, प्रास, मुक्तर, पट्टेश, मूसल और पर्व उनकी माया शक्ति बहुत बड़ी थी इसलिए वे कभी दो घुड़सवार बनकर लड़ते तो कभी दो हाथी सवारों के रूप में युद्ध करते थे कभी दो पैदलों के रूप में ही वे दोनों लड़ते देखे जाते थे इसी बीच में अलंबुश को मार डालने की इच्छा से घटोत्कच ऊपर को उछला और बाज की भांति झपट कर उसने अलंबुष क भूमि पर पटक दिया और तलवार निकालकर उसने उसके भयंकर मस्तक को काट डाला। खून से भरे हुए उस मस्तक को लिए घटोत्कच दुर्योधन के पास गया और उसे उसके रथ में फेंककर बोला, ये है तेरा सहायक बंधु, इसे मैंने मार डाला। देख लिया ना इसका पराक्रम, अब तो अपनी तथा कर्ण की भी यही दशा देखेगा घटोत्कच तीखे बाणों की वर्षा करता हुआ कर्ण की ओर चला उस समय मनुष्य और राक्षस में अत्यंत भयंकर और आश्चर्यजनक युद्ध होने लगा धृतराष्ट्र ने पूछा संजय आधी रात के समय जब कर्ण और घटोत्कच का सामना हुआ उस समय उन दोनों में किस प्रकार युद्ध हुआ उस राक्षस का रूप कैसा था उसके रथ घोड़े और अस्त्र शस्त्र कैसे थे संजय ने कहा घटोत्कच का शरीर बहुत बड़ा था उसका मुंह तांबे जैसा और आंखें सुर्ख रंग की थी पेट धंसा हुआ सिर के बाल ऊपर की ओर उठे हुए दाढ़ी मूंछ काली कान खूंटी जैसे थोड़ी बड़ी और मुंह का छेद कान तक फैला हुआ था दाढ़ी तीखी और विकराल थी जीभ तांबे जैसे लाल लाल और लंबे थे, बहने बड़ी बड़ी, नाक मोटी, शरीर का रंग काला, कंठ लाल और देह पहाड़ जैसी भयंकर थी, भुजाएं विशाल थी, मस्तक का घेरा बड़ा था, उसकी आकृति बेड़ौल थी, शरीर का चमड़ा कड़ा था, सिर का ऊपरी भाग केवल बढ़ा हुआ मांस का पिंड था, उस पर बाल नहीं � और नितंब का भाग मोटा था। बुजाओं में बुजबंद आदि आभूषण शोभा पाते थे। मस्तक पर सोने का चमचमाता हुआ मुकुट, कानों में कुंडल और गले में सुवर्णमई माला थी। उसने कांसे का बना हुआ चमकता सा कवच पहन रखा था। उसका रथ भी बहुत बड़ा था। उस पर चारों ओर से रिच का चमड़ा मड़ा हुआ था। उसकी लंबाई औ 400 हाथ थी, सभी प्रकार के श्रेष्ठ आयुध उस पर रखे हुए थे, उसके ऊपर ध्वजा फहराती थी, आठ पहियों से वह रथ चलता था, उसकी घरघराहट में की गंभीर गर्जना को भी मात करती थी, उस रथ में 100 घोड़े जुते हुए थे, जो बड़े ही भयंकर, इच्छा अनुसार रूप बनाने वाले तथा मन चाहे बेक से चलने वाल विरूपाक्ष नामक राक्षस उसका सार्थी था, जिसके मुख और कुंडलों से दीप्ति बरस रही थी। वह घोड़ों की बागडोर पकड़कर उन्हें काबू में रखता था। ऐसे रथ पर सवार घटोत्कच को आते देख कर्ण ने बड़े अभिमान के साथ आगे बढ़कर तुरंत ही उसे रोका। फिर दोनों ने अत्यंत वेगशाली धनुष लेकर ए बाणों से आच्छादित कर दिया दोनों ही दोनों को शक्ति और साइकों से घायल करने लगे वह रात्रि युद्ध इतनी देर तक चलता रहा मानो एक वर्ष बीत गया हो इतने में ही कर्ण ने दिव्य अस्त्रों को प्रकट किया यह देख घटोत्कच ने राक्षसी माया फैलाई उस समय राक्षसों की बहुत बड़ी सेना प्रकट हुई किसी तो किसी के हाथ में मुक्दधर किसी ने शिला की चट्टाने ले रखी थी और किसी ने वृक्ष उस सेना से घिरा हुआ घटोत्कच जब महान धनुष लेकर आगे बढ़ा तो उसे देखकर संपूर्ण नरेश व्यथित हो उठे इसी समय घटोत्कच ने भीषण सिहनात किया उसे सुनकर हाथियों का मल मूत्र निकलने लगा मनुष्यों को तो बड़ी सब और पत्थरों की भयंकर वर्षा होने लगी। आधी रात के समय राक्षसों का बल बढ़ा हुआ था। उनके छोड़े हुए लोहे के चक्र, भुशुंडी, शक्ति, तोमर, शूल, शतग्नी और पट्टिश आदि अस्त्र-शस्त्रों की बृष्टि हो रही थी। महाराज उस अत्यंत उग्र और भयंकर युद्ध को देखकर आपके पुत्र और सैनिक व्यथित रणभूमि से भाग चले केवल अभिमानी कर्ण ही वहां डटा रहा उसे तनिक भी व्यथा नहीं हुई उसने अपने बाणों से घटोत्कच की रची हुई माया का संघार कर डाला जब माया नष्ट हो गई तो घटोत्कच बड़े अमर्ष में भरकर घोर बाणों का प्रहार करने लगा वे बाण कर्ण का शरीर छेदकर पृथ्वी में समा गए तब कर्ण ने घटोत्कच को बींध डाला, उनसे उसके मर्मस्थानों को बड़ी चोट पहुंची, और कुपित होकर उसने एक दिव्य चक्र हाथ में ले लिया, तथा उसे कर्ण के ऊपर दे मारा, परंतु कर्ण के बाणों से टुकड़े-टुकड़े होकर वह चक्र भाग्यहीन के संकल्प की भांति सफल हुए बिना ही नष्ट हो गया। अब तो घटोत्कच के क्रोध का ठिक उसने बाणों की वर्षा करके कर्ण को ढक दिया। सूत पुत्र ने भी अपने साइकों से तुरंत ही घटोत्कच के रथ को आच्छादित कर दिया। तब घटोत्कच ने कर्ण पर एक गदा घुमाकर फेंकी। किंतु कर्ण ने उसे बाणों से काट गिराया। यह देख घटोत्कच उडकर आकाश में चला गया और वहां से कर्ण पर वृक्षों की वर्षा करने लगा। कर्ण भी नीचे से ही बाण छोड़ कर उस मायावी राक्षस को बिंधने लगा उसने राक्षस के सभी घोड़ों को मारकर उसके रथ के भी सैकड़ों टुकड़े कर डाले उस समय घटोत्कच के शरीर में दो अंगुल भी ऐसा स्थान नहीं बचा था जहां बाण न लगा हो उसने अपने दिव्य अस्त्र से कर्ण के दिव्य अस्त्रों को काट माया पूर्वक युद्ध करने लगा वह आकाश में अदृश्य होकर बाण छोड़ रहा था उसके बाण भी दिखाई नहीं देते थे वह माया से सबको मोहित सा करता हुआ विचरने लगा और माया के ही बल से बड़े भयंकर एवं अशुभ मोह बनाकर कर्ण के दिव्य अस्त्र निगल गया फिर वह धैर्यहीन एवं उत्साह शून्यसा होकर सैकड़ों टुकड़ों में कटकर गिरता दिखाई देने लगा। इससे उसे मरा हुआ समझकर कौरवों के प्रमुख वीर गर्जना करने लगे। इतने ही में वह कई नए नए शरीर धारण कर सभी दिशाओं में दिख पड़ने लगा। देखते ही देखते उसके सैकड़ों मस्तक और सैकड़ों पेट हो � वह मेनाख पर्वत सा दिखने लगा थोड़ी ही देर में उसकी शकल अंगूठे के बराबर हो गई फिर समुद्र की उत्ताल तरंगों की भांति उछलकर वह कभी ऊपर और कभी इधर-उधर होने लगा एक ही क्षण में पृथ्वी फाड़कर पानी में डूब जाता और पुनः ऊपर आकर अन्यत्र दिखाई पड़ता था इसके बाद आकाश से उतरकर वह पुनः अपने सुवर्ण मंडित रथ पर जा बैठा, फिर माया के ही प्रभाव से पृथ्वी, आकाश और दिशाओं में घूमकर कवच से सुसज्जित हो कर्ण के रथ के पास आकर बोला, सूत पुत्र खड़ा रहना, अब तू मुझसे जीवित बचकर कहाँ जाएगा? आज मैं इस समरांगण में तेरा युद्ध का शौक पूरा कर दूँगा। ऐसा कहकर वह राक्षस पुनः आकाश में उड़ गया और कर्ण के ऊपर रथ के धुरे के समान स्थूल बाणों की वर्षा करने लगा उसकी बाण वर्षा को दूर से ही कर्ण ने काट गिराया इस प्रकार अपनी माया को नष्ट हुई देख घटोत्कच पुनः अदृश्य होकर नूतन माया की सृष्टि करने लगा एक ही क्षण में वह एक बहुत ऊंचा पर्वत बन और उससे पानी के झरने की भांति शूल, प्रास, तलवार और मुसल आदि अस्त्र शस्त्रों की वृष्टि होने लगी, किंतु कर्ण को इससे तनिक भी भय नहीं हुआ, उसने मुस्कुराते हुए दिव्य अस्त्र प्रकट किए, उस अस्त्र का स्पर्श होते ही उस पर्वत का नाम निशान भी नहीं रह गया, इतने ही में वह राक्षस इंद्रधनुष और सूत पुत्र पर पत्थरों की वर्षा करने लगा। किंतु कर्ण ने वायवाय अस्त्र का संधान करके उस काले मेघ को फौरन उड़ा दिया। इतना ही नहीं, उसने सायक समूहों से समस्त दिशाओं को आच्छादित करके घटोतकच के चलाए हुए संपूर्ण अस्त्रों का नाश कर डाला। तब भीमसेन के पुत्र ने कर्ण के सामने महामाया प्रकट की। कर्ण ने देखा घटोत्कच रथ पर बैठा आ रहा है। उसके साथ राक्षसों की बहुत बड़ी सेना है। राक्षसों में कुछ हाथी पर हैं, कुछ रथ पर हैं और कुछ घोड़ों पर सवार हैं। उनके पास नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र और कवच दिखाई देते हैं। घटोत्कच ने निकट आते ही कर्ण को पांच बाण मारकर बींद डाला और सब राजाओं को भयभी स्वर से गर्जना करने लगा। फिर उसने अंजलिक नामक बाण के प्रहार से कर्ण का धनुष काट डाला। तब कर्ण दूसरा धनुष हाथ में ले आकाशचारी राक्षसों की ओर बाण मारने लगा। इससे उन्हें बड़ी पीड़ा हुई। घोड़े, सारथी तथा हाथी के सहित संपूर्ण राक्षस कर्ण के हाथ से मारे गए। उस समय पांडव वक्ष क राक्षस घटोत्कच को छोड़, दूसरा कोई कर्ण की ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकता था। घटोत्कच क्रोध से जल उठा, उसकी आंखों से चिंगारियां छूटने लगी उसने हाथ से हाथ मलकर ओठ को दातों तले दबाया और पुनः माया के बल से दूसरे रथ का निर्माण किया। उसमें हाथी के समान मोटे ताजे तथा पिशाचों ज� उस रथ पर बैठकर वह कर्ण के सामने आया और उसने उसके ऊपर एक भयंकर अश्नी का प्रहार किया कर्ण ने अपना धनुष रथ पर रख दिया और कूदकर उस अश्नी को हाथ से पकड़ लिया फिर उसने उसे घटोत्कच पर ही चला दिया घटोत्कच तो रथ से कूदकर दूर जा खड़ा हुआ किंतु उस अश्नी के तेज से गधे सारथी तथा ध्वजा सहित उसका रथ जलकर भस्म हो गया। फिर वह अश्नी पृथ्वी में समा गई। कर्ण का यह पराक्रम देखकर देवता भी आश्चर्य करने लगे। संपूर्ण प्राणियों ने उसकी प्रशंसा की। पूर्वोक्त पराक्रम करके कर्ण अपने रथ पर जा बैठा और पुनः राक्षस सेना पर बाण बरसाने लगा। अब घटोत्कच गंधर्व नगर के समान पुनः अदृश्य हो गया और माया से कर्ण के दिव्य अस्त्रों का नाश करने लगा तो भी कर्ण ने अपना धैर्य नहीं खोया उस राक्षस के साथ उसने युद्ध जारी ही रखा तदनंतर क्रोध में भरे हुए घटोत्कच ने अपने अनेकों स्वरूप बनाए और कौरव महारथियों को भयभीत कर दिया तत्पश्चात सिंह व्याघ्र लकड़बग्घे आग के समान लपलपाती हुई जीभ वाले सांप और लोह में चोंच वाले पक्षी सब दिशाओं से कौरव सेना पर टूट पड़े। घटोत्कच तो कर्ण के बाणों से घायल होकर अंतरधान हो गया, परंतु माया में पिशाच, राक्षस, यातुधान, कुत्ते और भयंकर मुख वाले भेड़िये सबूर से प्रकट होकर कर्ण की ओर इस प्रकार दौ मानो उसे खा जाएंगे, तथा खून से रंगे हुए भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर कठोर बातें सुनाते हुए उसे डराने लगे। कर्ण ने उनमें से प्रत्येक को कई कई बाण मारकर बींध डाला और दिव्य अस्त्र से उस राक्षसी माया का संघार करके घटोतक के घोड़ों को भी यमलोक भेज दिया। इस प्रकार पुनह अपनी माया का नाश हो ज अभी तुझे मौत के मुख में भेजता हूं ऐसा कर्ण से कहकर कर फिर अंतरधान हो गया भीमसेन के साथ अलयूथ युद का युद्ध तथा घटोत्कच के हाथ से अलयूथ का वध संजय कहते हैं राजन इस प्रकार कर्ण और घटोत्कच का युद्ध हो ही रहा था कि अलयूथ नाम वाला एक राक्षस पूर्वकालीन वैर का स्मरण करके अपनी बड़ी भारी सेना के साथ तुरियोधन के पास आया और युद्ध की लालसा से बोला, महाराज आपको तो मालूम ही होगा कि भीम सेन ने हमारे बांधव हिडिंब, बक और किरमीर का वध कर डाला है। इसलिए आज हम स्वयं ही घटोत्कच का वध करेंगे तथा श्रीकृष्ण और पांडवों को अनुचरों सहित मारकर खा जाएंगे। आप अपनी सेना को पीछे हटा लीजिए। आज पांडवों के साथ हम राक्षसों का ही युद्ध होगा। उसकी बात सुनकर दुर्योधन को बड़ी खुशी हुई। उसने अपने बंधुओं के साथ ही उससे कहा, भाई, तुम्हें तो तुम्हारी सेना सहित आगे रखेंगे और साथ रहकर हम स्वयं भी शत्रुओं के साथ लडेंगे। मेरे योद्धाओं के हृदय में बै वे चैन से बैठेंगे नहीं। अच्छा, ऐसा ही हो, यह कहकर राक्षस राज अलायुद राक्षसों को साथ लेकर बड़ी उतावली के साथ युद्ध के लिए चला। घटोत्कच के पास जैसा तेजस्वी रथ था, वैसा ही अलायुद के पास भी था। उसकी भी घर अनुपम थी। उस पर भी रिच का चमड़ा मढ़ा हुआ था। लंबाई चौड़ 400 हाथ की थी। वैसे ही हाथी के समान मोटे ताजे 100 घोड़े जुते हुए थे। उसका धनुष भी बहुत बड़ा था, जिसकी प्रत्यंचा 100 दरी थी। उसके बाण भी रथ के धुरे के समान मोटे और लंबे थे। वह वै भी वैसा ही वीर था, जैसा घटोत्कच, किंतु रूप में वह घटोत्कच की अपेक्षा सुंदर था। महाराज अलायुत के आने से कौरवों को बड़ी प्रसन्नता हुई, मानो समुद्र में डूबते हुए को जहाज मिल गया हो। उन्होंने अपना नया जन्म हुआ समझा। उस समय कर्ण और घटोत्कच में अलौकिक युद्ध चल रहा था। द्रोण, अश्वत्थामा और कृपाचार्य आदि घटोत्कच के पुरुषार्थ को देखकर थर्रा उठे थे। सबके मन में घबराहट थी, सर्वत्र हाहाकार सारी सेना कर्ण के जीवन से निराश हो चुकी थी। दुर्योधन ने देखा कि कर्ण बड़ी विपत्ति में फस गया है, तो उसने अलायुद को बुलाकर कहा कि यह कर्ण घटोत्कच के साथ भिड़ा हुआ है और युद्ध में जहां तक इसकी शक्ति है, महान पराक्रम दिखा रहा है। वीरवर, जैसी तुम्हारी इच्छा थी, उसके अनुसार ही इस तुम्हारे हिस्से में कर दिया गया है अब तुम पुरुषार्थ करके इसका नाश करो यह पापी अपने माया बल का आश्रय लेकर पहले ही कहीं कर्ण को मार न डाले इसका ख्याल रखना दुर्योधन के ऐसा कहने पर अला ने बहुत अच्छा कहकर घटोत्कच पर धावा किया भीमसेन के पुत्र ने जब अपने शत्रुओं को सामने आते देखा तो और उसी को बाणों के प्रहार से पीड़ित करने लगा। फिर दोनों राक्षस क्रोध में भरकर एक दूसरे से भिड़ गए। भीम सेन ने देखा कि घटोत्कच अलायुद्ध के चंगुल में फंस गया है, तो वे अपने तेजस्वी रथ पर बैठे बाण वृष्टि करते हुए वहां आ पहुंचे। यह देख अलायुद्ध ने घटोत्कच को छोड़कर भीम से� और उसके साथी राक्षस भी अनेक प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लेकर भीमसेन पर ही टूट पड़े। जब बहुत से राक्षस बाणों से बिंधने लगे, तो महाबली भीम ने भी प्रत्येक को पांच-पांच तीखे बाण मारकर घायल कर दिया। भीम के साथ युद्ध करने वाले क्रूर राक्षस उनकी मार से पीड़ित हो, भयंकर चीतकार करते हुए दसो यह देख अलायुत भीमसेन की ओर बड़े वेग से दौड़ा और उन पर बाणों की वृष्टि करने लगा। उसने भीमसेन के छोड़े हुए कितने ही बाण काट डाले और कितनों को ही हाथ में पकड़ लिया। भीम ने पुनः उसके ऊपर बाण बरसाए, किंतु उसने अपने तीखे साइको से मारकर उन्हें भी पुनः विरथ कर डाला। फिर उसने � और सारथी का भी काम तमाम कर दिया घोड़ों और सारथी के मर जाने पर भीमसेन ने रथ से उतरकर भयंकर गर्जना की और उस राक्षस पर बड़ी भारी गदा का प्रहार किया अलयुत ने भी गदा से ही उस गदा को मार गिराया तब भीम ने दूसरी गदा हाथ में ली और उस राक्षस के साथ उनका তুমुल युद्ध होने लगा उस समय एक दूसरे पर गदा के आघात से जो भयंकर शब्द होता था उससे पृथ्वी कांप उठती थी थोड़ी ही देर में गदा फेंक कर दोनों मुक्के मारते हुए लड़ने लगे उनके मुक्कों के आघात से बिजली के कड़कने किसी आवाज होती थी इस तरह युद्ध करते करते दोनों अत्यंत क्रोध में भर गए और रथ के पहिए जुए धुरे तथा अन्य उपकरणों में से जो भी निकट दिखाई देता था उसे ही उठा उठाकर एक दूसरे को मारने लगे दोनों के शरीर से रक्त की धारा बह रही थी भगवान श्री कृष्ण ने जब यह अवस्था देखी तो उन्होंने भीमसेन की रक्षा के लिए घटोत्कच से कहा महाबाहो देखो तुम्हारे सामने ही सब सेना के देखते, देखते अलायुत ने भीम को अपने चंगुल में फंसा लिया है। इसलिए पहले राक्षस राज अलायुत का ही वध करो, फिर कर्ण को मारना। कृष्ण की बात सुनकर घटोत्कच कर्ण को छोड़ अलायुत से ही जा भिड़ा। फिर तो उस रात्रि के समय उन दोनों राक्षसों में तुमुल युद्ध होने लगा। अलायुत क्रोध में भरा हुआ था। उसने एक बहुत बड़ा परिग लेकर घटोतकच के मस्तक पर दे मारा। उससे घटोतकच को तनिक सी आ गई, किन्तु उस बलवान ने अपने को संभाल लिया और अलायुत के ऊपर एक बहुत बड़ी गदा चलाई। वेग से फेंकी हुई उस गदा ने अलायुत के घोड़े, सारथी और रथ का चूर्ण बना डाला। अलायुत राक्षसी माया का उछलकर आकाश में उड़ गया उसके ऊपर जाते ही खून की वर्षा होने लगी आकाश में मेघों की काली घटा छा गई बिजली चमकने लगी कड़ाके की आवाज के साथ वज्रपात होने लगा उस महासमर में बड़े जोर की कड़कड़ाहट पैल गई उसकी माया देखकर घटोत्कच भी आकाश में उड़ गया और दूसरी माया रचकर उसने अलायुत की माया का नाश कर दिया। यह देख, अलायुत घटोत्कच के ऊपर पत्थरों की वर्षा करने लगा, किंतु घटोत्कच ने अपने बाणों की बौछार से उन पत्थरों को नष्ट कर डाला। फिर दोनों ही दोनों पर नाना प्रकार के आयुधों की वर्षा करने लगे। लोहे के परेक, शूल, गदा, मूसल, मुदगर, पिनाक, तलवार, त नाराज बाला बाण चक्र परसा लोहे की गोलियां भिंदीपाल गोशीर्ष और उल्लोखन आदि अस्त्र शस्त्रों से तथा पृथ्वी से उखाड़े हुए शमी बरगद पाकर पीपल और सेमर आदि बड़े-बड़े वृक्षों से वे परस्पर प्रहार करने लगे नाना प्रकार के पर्वतों के शिखर लेकर भी वे एक दूसरे को मारते थे उन दोनों राक्षसों का युद्ध पूर्वकालीन वानर राज बाली और सुग्रीव के युद्ध को मात कर रहा था दोनों ने दौड़कर एक दूसरे की चोटी पकड़ ली फिर भुजाओं से लड़ते हुए गुत्थम गुथ हो गए इसी समय घटोत्कच ने अला युद्ध को बलपूर्वक पकड़ लिया और बड़े वेग से घुमाकर जमीन पर दे मारा उसने भयंकर गर्जना की और उसे दुर्योधन के सामने फेंक दिया। अलायुत को मारा गया देख दुर्योधन अपनी सेना के साथ ही अत्यंत व्याकुल हो उठा। घटोत्कच का पराक्रम और कर्ण की अमोक शक्ति से उसका वध। संजय कहते हैं महाराज राक्षस अलायुत का वध करके घटोत्कच मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। और आपकी सेना के सामने खड़ा हो सिंहनाद करने लगा उसकी गर्जना सुनकर आपके योद्धाओं को बड़ा भय हुआ इधर कर्ण पर उसके शत्रु बाण बरसाते थे और वह धैर्य पूर्वक उनके अस्त्र शस्त्रों का नाश करता जाता था उसने वज्र के समान बाणों से शत्रुओं का संहार आरंभ किया उसके सायकों से कितने ही वीरों किन्हीं के सारथी मारे गए और किन्हीं के घोड़े नष्ट हो गए। कर्ण के सामने किसी तरह अपना बचाव न देखकर वे योद्धा युधिष्ठिर की सेना में भाग गए। अपने योद्धाओं को कर्ण के द्वारा पराजित होकर भागते देख घटोत्कच को बड़ा क्रोध हुआ और वह उत्तम रथ में बैठकर सिंह के समान दहाड़ता हुआ कर्ण का साम आते ही उसने वज्र सरीखे बाणों से कर्ण को बींध डाला। फिर दोनों ही एक दूसरे पर करनी, नाराज, शिलिमोक, नालीक, दंड, अश्नी, वत्सदंत, वाराह कर्ण, विपाट, श्रिंग, तथा शुर प्र की वर्षा करने लगे। उनकी अस्त्र वर्षा से आकाश ठाग गया। महाराज जब कर्ण युद्ध में किसी तरह घटोत्कच से बढ़ न सका,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 भयंकर दिखाई देने लगी तत्पश्चात उससे बिजली प्रकट हुई उल्कापात होने लगा और हजारों दुंदुबियों के बजने के समान भयंकर आवाज होने लगी इसके बाद बाण शक्ति रिष्टि प्रास मूसल परसा तलवार पट्टिश तोमर पर गदा शूल और शतघनियों की वृष्टि होने लगी हजारों की संख्या में पत्थरों की बड़ी-बड़ी चट्टाने गिरने लगी वज्रपात होने लगा आग के समान प्रज्वलित चक्र गिरने लगे कर्ण ने बाणों से उस अस्त्र वर्षा को रोकने का बड़ा प्रयत्न किया पर उसे सफलता नहीं मिली बाणों से आहत होकर घोड़े गिरने लगे वज्रों की मार से हाथी धराशाही होने लगे और अन्य बहुत से अस्त्रों बड़े-बड़े महारतियों का संघार होने लगा। गिरते समय इनका महान आर्तनाद चारों ओर फैल रहा था। घटोत्कच के छोड़े हुए नाना प्रकार के भयंकर अस्त्रों शस्त्रों से आहत होकर दुर्योधन के सैनिक बड़ी घबराहट के साथ इधर-उधर भाग रहे थे। सब ओर हाहा मचा था। सभी लोग विशाद मगन और भयभीत हो गए � उस समय आपके पुत्र की सेना पर भयंकर मोह छा रहा था। कितने ही शूर वीरों की आंते छितरा गई थी, उनके मस्तक कट गए थे और सारे अंग चिन्नभिन्न हो रहे थे। इस दशा में वे रणभूमि में पड़े हुए थे। जगह-जगह चट्टानों से कुचले हुए घोड़े और हाथी दिखाई देते थे, रथ चकनाचूर हो गए थे।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 वह सारे शस्त्र वर्षा को अपनी छाती पर झेलता हुआ अकेला ही मैदान में डटा रहा इतने ही में घटोत्कच ने कर्ण के चारों घोड़ों को लक्ष्य करके एक शतघनी चलाई उसके प्रहार से घोड़ों ने धरती पर घुटने टेक दिए उनके दांत गिर गए आंखें और जीभें बाहर निकल आईं फिर वे निष्प्राण होकर गिर पड़े कर्ण अपने रथ से उतर पड़ा और मन ही मन कुछ सोचने लगा। उस समय कौरव योद्धा भाग रहे थे। राक्षसी माया से उसके देवयास्त्रों का नाश हो गया था, तो भी कर्ण घबराया नहीं। वह सम्योचित कर्तव्य का विचार करने लगा। इसी समय उस भयंकर माया का प्रभाव देख समस्त कौरवों ने मिलकर कर्ण से कहा, भाई अब तुम �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 इस भयंकर राक्षस का संघार कर डालो। कर्ण सभी कौरव इंद्र के समान बलवान हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इस रात्रि युद्ध में सबके सब अपने सैनिकों सहित मारे जाएं। निशित का समय था। राक्षस कर्ण पर निरंतर प्रहार कर रहा था। सारी सेना पर उसका आतंक छाया हुआ था। और इधर कौरव वेदना से कराह रहे थे। यह सब देख सुनकर, कर्ण ने राक्षस के ऊपर शक्ति छोड़ने का विचार किया। अब उससे संग्राम में शत्रु का आघात नहीं सहा गया, उसके वध की इच्छा से कर्ण ने वह वैज्ञान्ति नाम वाली और सहय शक्ति हाथ में ली। महाराज यह वही शक्ति थी, जिसे न जाने कितने वर्षों से कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए सुरक्षित रखा था। � मृत्युओं की सगी बहन अथवा लप लपाती हुई काल की जेहवा के समान वह शक्ति कर्ण ने घटोत्कच के ऊपर चला दी। उसे देखते ही राक्षस भयभीत हो गया और विंध्याचल के समान विशाल शरीर धारण कर वहां से भागा। रात्रि में प्रज्वलित होती हुई उस शक्ति ने राक्षस की सारी माया भस्म करके उसकी छाती में गहरी च ऊपर नक्षत्र मंडल में समा गई घटोत्कच भैरवनाथ करता हुआ अपने प्यारे प्राणों से हाथ धो बैठा उस समय शक्ति के प्रहार से उसके मर्मस्थल विदीर्ण हो गए थे तो भी शत्रुओं का नाश करने के लिए उसने आश्चर्यजनक रूप धारण किया उसने अपना शरीर पर्वत के समान बना लिया इसके बाद वह नीचे गिरा यद्यपि तो भी उसने अपने पर्वताकार शरीर से कौरव सेना के एक भाग का संघार कर डाला। उसकी देह के नीचे एक अक्षोहिनी सेना दबकर मर गई। इस प्रकार मरते मरते भी उसने पांडवों का हित साधन किया। माया नष्ट हुई और राक्षस मारा गया। यह देखकर कौरव योद्धा हर्षनाद करने लगे। साथ ही शंख, भेरी, ढोल और नगाड़े � कर्ण की प्रशंसा होने लगी और दुर्योधन के रथ में बैठकर उसने अपनी सेना में प्रवेश किया। घटोत्कच की मृत्युओं से भगवान की प्रसन्नता तथा पांडव हितैषी भगवान के द्वारा कर्ण का बुद्धि मोह। संजय कहते हैं, घटोत्कच के मारे जाने से समस्त पांडव शोकमग्न हो गए, सबकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। किंतु वसुदेव नंदन कृष्ण को बड़ी खुशी थी, वे आनंद में डूब रहे थे। उन्होंने बड़े जोर से सिहनात किया और हर्ष से झूम कर नाचने लगे, फिर अर्जुन को गले लगाकर उनकी पीठ ठोंकी और बारंबार गर्जना की। भगवान को इतना प्रसन्न जान अर्जुन बोले, मधुसूदन, आज आपको बेमौके इतनी ख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 जो कर्ण के हाथ में शक्ति रहने पर उसके सामने ठहर सकता और यदि उसके पास कवच और कुंडल भी होते तब तो वह देवताओं सहित तीनों लोकों को भी जीत सकता था। उस अवस्था में इंद्र, कुबेर, वरुण अथवा यमराज भी युद्ध में उसका सामना नहीं कर सकते थे। हम और तुम सुदर्शन चक्र और गांडीव लेकर भी उसे जीतन तुम्हारा ही हित करने के लिए इंद्र ने छल से उसे कुंडल और कवच से हीन कर दिया। उनके बदले में जब से इंद्र ने उसे अमोक शक्ति दे दी थी, तब से वह सदा तुमको मरा हुआ ही मानता था। आज यद्यपि उसकी ये सारी चीजें नहीं रही, तो भी तुम्हारे सिवा दूसरे किसी से वह नहीं मारा जा सकता। कर्ण ब्राह्मणों व्रतधारी और शत्रुओं पर भी दया करने वाला है, इसलिए वह वृश्च कहलाता है। संपूर्ण देवता चारों ओर से कर्ण पर बाणों की वर्षा करें और दैत्य उस पर मांस और रक्त उछालें, तो भी वे उसे जीत नहीं सकते। कवच, कुंडल तथा इंद्र की दी हुई शक्ति से वंचित हो जाने के कारण आज कर्ण साधारण मनुष्य सा हो � तो भी उसे मारने का एक ही उपाय है जब उसकी कोई कमजोरी दिखाई दे वह असावधान हो और रथ का पहिया फंस जाने से संकट में पड़ा हो ऐसे समय में मेरे संकेत पर ध्यान देकर सावधानी के साथ इसे मार डालो तुम्हारे हित के लिए ही मैंने जरासंध शिशुपाल आदि को एक-एक करके मरवा डाला है तथा हिडिंब किर्मिर बक अलायुद आदि राक्षसों को भी मैंने ही मरवाया है। जरासंध और शिशुपाल आदि यदि पहले ही नहीं मारे गए होते, तो इस समय बड़े भयंकर सिद्ध होते। दुर्योधन अपनी सहायता के लिए उनसे अवश्य ही प्रार्थना करता, और वे हमसे सर्वदा द्वेष रखने के कारण कौरवों का पक्ष लेते ही। दुर्योधन का सहारा लेकर संपूर्ण पृथ्वी को जीत लेते, जिन उपायों से मैंने उन्हें नष्ट किया है, उनको सुनो। एक समय की बात है, युद्ध में रोहिणी नंदन बलदेव जी ने जरा संध का तिरस्कार किया, इससे क्रोध में भरकर उसने हम लोगों को मारने के लिए सर्व संघारणी गदा का प्रहार किया। उस गदा को अपने ऊपर आते देख, भैया ब सुना कर्ण नामक अस्त्र का प्रयोग किया। उस अस्त्र के वेग से प्रतिहत होकर वह गदा पृथ्वी पर गिर पड़ी। गिरते ही धरती में दरार पड़ी और वहाँ पर्वत हिल उठे। जिस थान पर गदा गिरी, वहाँ जरा नामक एक भयंकर राक्षसी रहती थी। गदा के आघात से वह अपने पुत्र और बांधवों सहित मारी गई। जरा संध अलग-अलग दो टुकड़ों के रूप में पैदा हुआ था। उन टुकड़ों को इसी जरा नाम वाली राक्षसी ने जोड़कर जीवित किया था। इसी से उसका नाम जरा संध हुआ। उसके दो ही प्रधान सहारे थे गदा और जरा। इन दोनों से वह हीन हो गया था। इसी से भीमसेन तुम्हारे सामने उसका वध कर सके। इसी प्रकार तु एक लविया का अंगूठा अलग करवा दिया, चेदीराज शिशुपाल को तुम्हारे सामने ही मार डाला, उसे भी देवता तथा असुर संग्राम में नहीं जीत सकते थे। उसका तथा अन्य देव द्रोहियों का नाश करने के लिए ही मेरा अवतार हुआ है। हिडिंबा सुर, बक और किरमीर ये रावण के समान बली तथा ब्राह्मणों और यज्ञ से द्� लोक कल्याण के लिए ही इन्हें भीमसेन से मरवा डाला इसी प्रकार घटोत्कच के हाथ से अलायुत का नाश कराया और कर्ण के द्वारा शक्ति प्रहार कराकर घटोत्कच का भी काम तमाम किया यदि इस महासमर में कर्ण अपनी शक्ति के द्वारा घटोत्कच को नहीं मार डालता तो मुझे इसका वध करना पड़ता इसके द्वारा तुम लोगों क का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 अपने आप नष्ट हो जाते। यदि कहो अर्जुन सूत पुत्र से लड़ने नहीं आए, तो स्वयं ही उनकी तलाश करनी चाहिए थी। अर्जुन की तो यह प्रतिज्ञा है कि युद्ध के लिए ललकारने पर पीछे पैर नहीं हटा सकता। संजय ने कहा, महाराज भगवान श्रीकृष्ण की बुद्धि हम लोगों से बड़ी है। वे जानते थे कि कर्ण अपनी शक इसीलिए उन्होंने कर्ण के साथ द्वेर रथ युद्ध में राक्षस राज घटोत्कच को नियुक्त किया। ऐसे ऐसे अनेकों उपायों से भगवान अर्जुन की रक्षा करते आ रहे हैं। विशेषतह कर्ण की अमोक शक्ति से उन्होंने ही अर्जुन की रक्षा की है, नहीं तो वह अवश्य ही उनका नाश कर डालती। धृतराष्ट्र ने पूछा, स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 वे अपनी रक्षा क्यों नहीं करते थे? तीनों लोकों में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जो जनार्दन पर विजय पा सके। घटोत्कच के मारे जाने पर सात्यकी ने भी भगवान कृष्ण से यही प्रश्न किया था कि भगवान जब कर्ण ने वह अमोक शक्ति अर्जुन पर ही छोड़ने का निश्चय किया था, तो अब तक उन पर छोड़ी क्यों न दुर्योधन दुशासन शकुनी और जयद्रथ ये सब मिलकर यही सलाह दिया करते थे कि कर्ण तुम अर्जुन के सिवा दूसरे किसी पर शक्ति का प्रयोग न करना उनके मारे जाने पर पांडव और त्रिनजये स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे युयुधान कर्ण भी उनसे ऐसा ही करने की प्रतिज्ञा कर चुका था उसके हृदय में सदा अर्जुन के वध करने का विचार रहा भी करता था, परंतु मैं ही उसे मोह में डाल देता था। यही कारण है, जिससे उसने अर्जुन पर शक्ति का प्रहार नहीं किया। के वह शक्ति अर्जुन के लिए मृत्यु रूप है। यह सोच सोचकर मुझे रात में नींद नहीं आती थी। अब वह घटोत्कच पर पढ़ने से व्यर्थ हो गई यह कि अर्जुन मौत के मुख से छूट गए मैं युद्ध में अर्जुन की रक्षा करना जितना आवश्यक समझता हूँ उतनी पिता माता तुम जैसे भाइयों और अपने प्राणों की भी रक्षा आवश्यक नहीं मानता तीनों लोकों के राज्य की अपेक्षा भी यदि कोई दुर्लभ वस्तु हो तो उसे भी मैं अर्जुन के बिना नहीं चाहता इ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 और भगवान कृष्ण तथा व्यास जी के द्वारा उसका निवारण। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, अब आगे की बात बताओ। घटोत्कच के मारे जाने पर कौरव पांडवों में किस प्रकार युद्ध हुआ? संजय ने कहा, महाराज कर्ण के द्वारा उस राक्षस के मारे जाने पर आपके सैनिक बड़े प्रसन्न हुए, पे ऊंचे स्वर से गर्जना करने ल इधर-उधर दौड़ने लगे उधर उस घोर अंधकारमय रजनी में पांडव सेना का संहार हो रहा था इससे राजा युधिष्ठिर का मन बहुत छोटा हो गया वे भीमसेन से बोले महाबाहु धृतराष्ट्र की सेना को रोको मैं तो घटोत्कच के मरने से बहुत घबरा गया हूं मुझसे कुछ नहीं हो सकता यह कहकर वे अपने रथ पर बैठ आंखों से आंसू बहाने लगे उच्छ्वास चलने लगा उस समय कर्ण का पराक्रम देखकर वे अत्यंत अधीर हो गए उनको इस अवस्था में देख भगवान श्री कृष्ण ने कहा कुंती नंदन आप खेद न कीजिए आपके लिए यह व्याकुलता शोभा नहीं देती यह तो अज्ञानी मनुष्यों का काम है उठिए और युद्ध कीजिए इस महासंग्राम गुरुतर भार संभालिए आप ही घबरा जाएंगे तब तो विजय मिलने में संदेह ही रहेगा श्री कृष्ण की बात सुनकर युधिष्ठिर ने आंखें पोंछते हुए कहा महाबाहो मुझे धर्म की गति मालूम है जो मनुष्य किसी के किए हुए उपकारों को नहीं मानता उसे ब्रह्म का पाप लगता है जनार्दन घटोत्कच अभी बालक था तो भी उसने यह जानकर कि अर्जुन अस्त्र प्राप्ति के लिए तप करने गए हैं, वन में हम लोगों की बड़ी सहायता की थी। इसी प्रकार इस महासमर में भी उसने हमारे लिए बड़ा कठिन पराक्रम किया है। वह मेरा भक्त था, मुझसे प्रेम करता था, तथा मेरा भी उस पर बड़ा स्नेह था। इसलिए उसकी मृत्यु से मैं शोक संत मुझे मूर्छा सी आ रही है भगवान देखिए कौरव किस प्रकार हमारी सेना को खदेड़ रहे हैं महारथी द्रोण और कर्ण कितने सावधान दिखाई दे रहे हैं किस तरह हर्षनाथ कर रहे हैं जनार्दन आपके और हमारे जीते जी घटोतकच कर्ण के हाथ से क्यों कर मारा गया अर्जुन के देखते-देखते उसकी मृत्यु हुई है वीरवर अब मैं स्वयं ही कर्ण को मारने के लिए जाऊंगा, यों कहकर अपना महान धनुष टंकारते हुए वे बड़ी उतावली के साथ चल दिए। यह देखकर भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह राजा युधिष्ठिर कर्ण को मारने के लिए चले जा रहे हैं। इस समय इन्हें अकेले छोड़ देना ठीक नहीं होगा। यह कहकर उन्होंने बड़ और दूर पहुंचे हुए राजा को पकड़ लिया। इतने ही में भगवान व्यासजी उनके समीप प्रकट होकर बोले, कुंती नंदन यह बड़े सौभाग्य की बात है कि कर्ण के साथ कई बार मुठभेड़ होने पर भी अर्जुन जीवित बच गए हैं। उसने अर्जुन को ही मारने की इच्छा से इंद्र की दी हुई शक्ति बचा रखी थी। द्वेष युद्ध में उसका सामना करने के लिए यह बहुत अच्छा हुआ यदि जाते तो आज कर्ण इन पर ही इस शक्ति का प्रहार करता ऐसी दशा में तुम और भयंकर विपत्ति में फंस जाते सूत पुत्र के हाथ से घटोत्कच का ही मारा जाना अच्छा हुआ काल ने ही इंद्र की शक्ति से उसका नाश किया है ऐसा समझकर तुम्हें क्रोध और शोक नहीं करना चाहिए युधिष्ठिर सभी प्राणियों की एक दिन यही गति होती है, इसलिए तुम चिंता छोड़कर अपने सभी भाइयों को साथ ले, कौरवों का सामना करो। आज से पांचवें दिन इस पृथ्वी पर तुम्हारा अधिकार हो जाएगा। सदा धर्म का ही चिंतन करते रहो, दया, तप, दान, क्षमा और सत्य आदि सद्गुणों का प्रसन्नता पूर्वक पालन करो। जिधर धर उसी पक्ष की विजय होती है, यह कहकर व्यासची वहीं पर अंतरधान हो गए। अर्जुन की आज्ञा से दोनों सेनाओं का रणभूमि में शयन तथा दुरीओधन और द्रोण की रोषपूर्ण बातचीत। संजय कहते हैं, व्यासची के इस प्रकार समझाने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वयं तो कर्ण को मारने का विचार छोड़ दिया, किंतु दृष वीरवर तुम द्रोणाचार्य का सामना करो क्योंकि उनका ही विनाश करने के लिए तुम धनुष बाण कवच और तलवार के साथ अग्नि से प्रकट हुए हो पूर्ण उत्साह के साथ द्रोण पर धावा करो तुम्हें तो उनसे किसी प्रकार भय होना ही नहीं चाहिए जनमेजय शिखंडी यशोधर नकुल सहदेव द्रौपदी के पुत्र प्रभद्रक द्रुपद, विराट, सात्यकी, कई कई राजकुमार और अर्जुन ये सब के सब द्रोण को मार डालने के लिए चारों ओर से आक्रमण करें। इसी प्रकार हमारे रथी, हाथी सवार, घोड़ सवार और पैदल योद्धा भी महारथी द्रोण को रथ में मार गिराने का प्रयत्न करें। पांडू नंदन युधिष्ठिर की ऐसी आज्ञा होने पर सभी सैनिक आचार्य द्र उन पर टूट पड़े। उन्हें सहसा आते देख द्रोणाचार्य ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर आगे बढ़ने से रोक दिया। तब राजा दुर्योधन ने भी आचार्य की जीवन रक्षा के लिए पांडवों पर धावा किया। फिर तो दोनों ओर के योद्धाओं में युद्ध छिड़ गया। उस समय बड़े-बड़े महारथी भी नींद से अंधे हो रहे उनकी समझ में कुछ भी नहीं आता था कि क्या करना चाहिए। वह भयानक अर्ध रात्री, निद्रांत सैनिकों के लिए हजार पहर किसी जान पड़ती थी। किसी में भी लड़ने का उत्साह नहीं रह गया था, सब शिथिल एवं दीन हो रहे थे। आपके तथा शत्रुओं के भी सैनिकों के पास न कोई अस्त्र रह गया था, न बाण। तो भी क्ष वे सेना का परित्याग नहीं कर सके थे कुछ तो नींद से इतने अंधे हो गए कि हथियार फेंककर सोते रहे कुछ लोग हाथियों पर और कुछ रथों पर और कुछ लोग घोड़ों पर ही झपकियां लेने लगे घोर अंधकार में नींद से नेत्र बंद हो जाते थे तो भी शूरवीर अपने शत्रु पक्ष के बीरों का संहार कर रहे थे कुछ तो नींद में इतने बेसुध हो रहे थे कि शत्रु उन्हें मार रहे थे और उनको पता नहीं चलता था। सैनिकों की यह अवस्था देख अर्जुन समस्त दिशाओं को निनादित करते हुए ऊंची आवाज में बोले, योद्धाओं, इस समय तुम्हारे वाहन थक गए हैं, तुम लोग भी नींद से अंधे हो रहे हो। इसलिए यदि तुम्हें और यहीं सो जाओ। फिर चंद्रोदय होने पर, जब नींद का वेग कम हो और थकावट दूर हो जाए, तो दोनों दलों के लोग पुनः युद्ध छेड़ेंगे। धर्मात्मा अर्जुन की बात सबने मान ली और दोनों पक्ष की सेनाएं युद्ध बंद कर विश्राम लेने लगीं। अर्जुन के उस प्रस्ताव की देवता और ऋषियों ने भी सराहना की। वि� आपके सैनिकों को भी बड़ा सुख हुआ। वे अर्जुन की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, महाबाहु अर्जुन, तुम में वेद, अस्त्र, बुद्धि, पराक्रम और धर्म सब कुछ है। तुम जीवों पर दया करना जानते हो। तुमने हमें जो आराम दिया है, इसके बदले हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो, वीरवर, � शीघ्र ही पूरे हों इस प्रकार पार्थ की प्रशंसा करते-करते वे नींद के वशीभूत से हो गए कोई घोड़ों की पीठ पर लेटे थे तो कोई रथ की बैठक में ही लुढ़क गए थे कुछ लोग हाथी के कंधों पर सोते थे और कुछ जमीन पर ही पड़ गए थे नाना प्रकार के आयुध गदा तलवार फरसा फरास और कवच धारण किए हुए ही लोग अलग-अलग पड़े हुए थे। राजन उस समय अत्यंत थके हुए हाथी, घोड़े और सैनिक सभी युद्ध से विश्राम पाकर गाढ़ी नींद में सो गए थे। तदनंतर दो घड़ी के बाद पूर्व दिशा में ताराओं के तेज को खींच करते हुए भगवान चंद्रदेव का उदय हुआ। शंकर में ही सारा जगत प्रकाशमान हो गया। अंधकार का नाम निशान भी न रहा। चंद्र किरणों के सुकोमल स्पर्श से सारी सेना जाग उठी। फिर उत्तम लोकों को पाने की इच्छा रखने वाले दोनों दल के योद्धाओं में लोक संघारकारी संग्राम आरंभ हो गया। उस समय दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया और उनके उत्साह तथा तेज को उत्तेजना देने के लिए क्रोध में भरकर बोला, आचार्य, इस समय शत उत्साह खो बैठे हैं और विशेषतह हमारे दाव में फंस गए हैं। ऐसी दशा में भी युद्ध में उन पर किसी तरह की रियायत नहीं होनी चाहिए। आज तक हम ऐसे मौकों पर आपको प्रसन्न रखने के लिए सब तरह से क्षमा करते आए हैं। उसका फल यह हुआ है कि पांडव थके होने पर भी अधिक बलवान होते गए हैं। ब्रह्मास्त्र में सबके सब यदि किसी एक के पास हैं तो वे आप ही हैं संसार में पांडव या हम लोग कोई भी धनुर्धर युद्ध में आपकी समानता नहीं कर सकते द्विजवर इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि आप अपने दिव्य अस्त्रों से देवता असुर और गंधर्वों सहित तीनों लोकों का संहार कर सकते हैं इतने शक्तिशाली होकर भी आप पांडवों को अपना शिष्य समझकर अथवा मेरे दुर्भाग्य के कारण उनको क्षमा ही करते जाते हैं। दुर्योधन की यह बात सुनकर आचार्य द्रोण कुपित होकर बोले, दुर्योधन मैं बूढ़ा हो गया तो भी संग्राम में अपनी शक्ति भर लड़ने की चेष्टा करता हूँ परंतु जान पड़ता है तुम्हें विजय दिलाने के लिए अब मुझे नीच कर्म भी करना उन अस्त्रों को नहीं जानते और मैं जानता हूं इसलिए मैं उन्हीं अस्त्रों का प्रयोग करके इन्हें मार डालूं इससे बढ़कर खोटा काम और क्या हो सकता है बुरा या भला जो भी काम तुम कराना चाहो तुम्हारे कहने से ही वह सब कुछ करूंगा अन्यथा अपनी इच्छा से तो अशुभ कर्म मुझसे नहीं होगा समस्त पांचाल युद्ध में पराक्रम दिखाने के बाद ही अब कवच उतारूंगा। इसके लिए मैं अपने हथियार छूकर सत्य की शपथ खाता हूँ। परंतु तुम जो यह समझते हो कि अर्जुन युद्ध में थक गए हैं, यह तुम्हारी भूल है। अर्जुन का सच्चा पराक्रम मैं सुनाता हूँ, सुनो। सब्य के कुपित होने पर देवता, गंधर्व, यक्ष और खांडव वन में उन्होंने इंद्र का सामना किया और अपने बाणों से उनकी वर्षा रोक दी तथा बल के घमंड में फूले हुए यक्ष, नाग और दैत्यों को परास्त किया। याद है कि नहीं घोष यात्रा के समय जब चित्रसेन आदि गंधर्व तुम्हें बांधकर लिए जाते थे उस समय अर्जुन ने ही तुम्हें छुटकारा दिलाया था निवात कवच नामक दैत्यों को जिन्हें स्वयं देवता भी नहीं मार सके थे अर्जुन ने ही परास्त किया। हिरण्यपुर में रहने वाले हजारों दानवों को जिन्होंने जीत लिया था उन पुरुष सिंह अर्जुन को मनुष्य कैसे हरा सकता है? हर तरह से चेष्टा करने पर भी उन्होंने तुम्हारी सेना का सत्यानाश कर डाला यह सब तो तुम रोज अपनी महाराज इस प्रकार जब द्रोणाचार्य अर्जुन की प्रशंसा करने लगे तो आपके पुत्र ने कुपित होकर कहा आज मैं दुशासन कर्ण और मामा शकुनी सब मिलकर कौरव सेना को दो भागों में बांटकर दो जगह मोर्चा बंदी करेंगे और युद्ध में अर्जुन को मार डालेंगे यह सुनकर आचार्य मुस्कुराते हुए बोले अच्छा जाओ परमात्मा भला कौन ऐसा क्षत्रिय है जो गांडीय धारी अर्जुन का नाश कर सके? दुर्योधन मनुष्यों की तो बात ही क्या है? इंद्र, वरुण, यम, कुबेर तथा असुर, नाग और राक्षस भी उसका बाल बांका नहीं कर सकते। तुम जो कुछ कह रहे हो, ऐसी बातें मूर्ख किया करते हैं। भला संग्राम में अर्जुन से लोहा लेकर कौन कुश तुम तो निर्दयी हो और पाप में ही तुम्हारा मन बसता है, इसलिए तुम्हारा सब पर संदेह रहता है, तथा जो लोग तुम्हारे हित साधन में लगे हैं, उनके प्रति भी तुम अंट संट बातें बक दिया करते हो। तुम भी तो खान-दानीक शत्रीय हो, जाओ ना अपने लिए खुद ही अर्जुन से लडो और उन्हें मार डालो। इन निर तुम ही इस वैर-विरोध के मूल कारण हो इसलिए स्वयं ही जाकर अर्जुन का सामना करो और साथ में जाए तुम्हारा यह मामा जो कपट से जुआ खेलने में बड़ा बहादुर है यह धूर्त जुआरी जिसने दूसरों को धोखा देने में ही अपनी बुद्धि का परिचय दिया है तुम्हें पांडवों से विजय दिलाएगा तुम भी धृतराष्ट्र कर्ण के साथ बड़ी उमंग से कहा करते थे पिताजी मैं कर्ण और दुष्यासन तीनों मिलकर पांडवों को जीत लेंगे तुम्हारा यह डींग मारना मैंने सभा में कई बार सुना है आज उन्हें साथ लेकर प्रतिज्ञा पूरी करो कही हुई बात सत्य करके दिखाओ वह देखो तुम्हारा शत्रु अर्जुन निर्भीक होकर सामने ही खड़ा है क्षत्रिय धर्म का ख्याल करके युद्ध करो अर्जुन के हाथ से तुम्हारा मारा जाना जीत होने से कहीं अच्छा है जाओ निडर होकर लड़ो यह कह कहकर आचार्य द्रोण जिधर शत्रु खड़े थे उधर ही चल दिए फिर सेना को दो भागों में बांटकर युद्ध आरंभ हुआ दोनों दलों का द्वंद युद्ध विराट सपुत्र धृपद और कई कई आदि का वध, दुर्योधन और दुशासन की पराजय, भीमकर्ण तथा अर्जुन द्रोण का युद्ध। संजय कहते हैं, महाराज जब रात्रि के तीन भाग बीत गए और एक ही भाग शेष रह गया, उस समय कारव तथा पांडवों में बड़े उत्साह के साथ युद्ध होने लगा। थोड़ी देर बाद चंद्रमा की प्रभावी की पड़ गई और पूर्व के � लाली घेरता हुआ अरुनो दे हुआ उस समय दोनों सेनाओं के योद्धा अपनी-अपनी सवारी छोड़कर संध्या वंदन के लिए उतर पड़े और सूर्य के सम्मुख जप करते हुए हाथ जोड़े खड़े हो गए इसके बाद कौरव सेना फिर दो भागों में विभक्त हो गई और द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को साथ लेकर सोमक पांडव तथा पांचाल योद्धाओं आक्रमण किया कौरव सेना को दो भागों में विभक्त देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा धनंजय शत्रुओं को बाईं ओर करके आचार्य द्रोण को दाहिने रखो अर्जुन ने भगवान की आज्ञा स्वीकार करके वैसा ही किया भगवान का अभिप्राय भीम सेन समझ गए और बोले अर्जुन अर्जुन मेरी बात सुनो शत्रीय माता जिस काम के लिए पुत्र को जन्म देती है, उसे कर दिखाने का यह अवसर आ गया है। इसलिए अब पराक्रम करके सत्य, लक्ष्मी, धर्म और यश का उपार्जन करो। इस शत्रु सेना का संघार कर डालो। तब अर्जुन ने कर्ण और द्रोण को लांघकर शत्रुओं के चारों ओर से घेरा डाल दिया। वे सेना के मुहाने पर खड़े ह बड़े-बड़े क्षत्रियों को अपनी शरागनी से धक्का करने लगे, किंतु कोई भी उन्हें आगे बढ़ने से रोक न सका। इतने ही में दुर्योधन, कर्ण और शकुनी ने अर्जुन पर बाण बरसाना आरंभ किया, परंतु उन्होंने अपने अस्त्रों से उनके अस्त्रों का निवारण करके प्रत्येक को दस-दस बाण से बीन्ध डाला। उस समय � धूल की भी वर्षा होने लगी, चारों ओर घोर अंधकार छा गया, जिससे हम लोग एक दूसरे को पहचान नहीं पाते थे। नाम बताने से ही योद्धा परस्पर युद्ध करते थे, कितने ही रथी रथ टूट जाने पर एक दूसरे के केश, कवच और बाहें पकड़कर जूझ रहे थे, कितने ही मरे हुए घोड़ों और हाथियों पर सटे हुए प्राण � इस समय द्रोणाचार्य संग्राम में उत्तर दिशा की ओर जाकर खड़े हुए उन्हें देखते ही पांडव सेना थर्रा उठी कितनों पर आतंक छा गया कुछ भाग चले और कुछ लोग मन उदास किए खड़े रहे कितने हतोत्सा हो गए कितने ही आश्चर्य चके ठोकर देखने लगे उनमें जो दिलेर थे वे क्रोध और अमर्ष में भर गए कुछ ओजस्वी प्राणों की परवाह न करके द्रोणाचार्य पर टूट पड़े पांचाल राजाओं पर द्रोणाचार्य के सैनिकों की अधिक मार पड़ी वे अत्यंत वेदना सहकर भी युद्ध में डटे हुए थे इतने ही में राजा विराट और द्रुपद ने द्रोण पर चढ़ाई की द्रुपद के तीन पोत्रों और चेदी देशीय योद्धाओं ने भी उनका साथ दिया यह देख द्रोणाचार्य ने तीन तीखे बाणों से द्रुपद के तीनों पुत्रों के प्राण ले लिए इसके बाद उन्होंने चेदी कैकेय श्रृंजय तथा मत्स्य देशीय महारथियों को भी परास्त किया तब राजा द्रुपद और विराट क्रोध में भरकर द्रोण पर बाणों की वृष्टि करने लगे द्रोण ने उनकी बाण वर्षा रोक दी और अपने सयकों से उन अब उन दोनों के क्रोध की सीमा न रही वे भी द्रोण को बाणों से बिंधने लगे यह देख द्रोण ने क्रोध और अमर्ष में भरकर दो अत्यंत तीखे भल्लों से उन दोनों के धनुष काट दिए धनुष कट जाने पर विराट ने दस तोमर चलाए और द्रुपद ने भयंकर शक्ति का प्रहार किया द्रोण ने भी तीखे भल्लों से उन 10 साइको से धृपद की शक्ति भी काट कर गिरा दी फिर दो भालों से विराट और धृपद दोनों का काम तमाम कर दिया इस प्रकार विराट धृपद के कई चेदी मत्स्य पांचाल और तीनों धृपद पोत्रों के मारे जाने पर द्रोण का पराक्रम देख धृष्ट ध्युमन को बड़ा क्रोध हुआ साथ ही दुर्योध भी उसने महारथियों के बीच में आज जो द्रोण को जीवित छोड़कर लौटे या द्रोण से अपमानित होकर बदला न ले, वह यज्ञ या गादी करने तथा कुआं बावली बनवाने आदि के पुण्य को खो बैठे, उसका शत्रियत्व और ब्रह्म तेज नष्ट हो जाए, संपूर्ण धनुर्धारियों के बीच में ऐसी घोषणा करके, दृष्ट अपनी सेना के साथ द्रोण पर चढ़ एक ओर से द्रोण पर बाण वर्षा करने लगे तथा दूसरी ओर दुर्योधन कर्ण और शकुनी आदि प्रधान वीर उनकी रक्षा में खड़े हो गए पांचालों ने अपने सभी महारतियों के साथ द्रोण को दबाने का पूरा प्रयत्न किया किंतु वे उनकी ओर आंख उठाकर देख भी न सके उस समय भीमसेन क्रोध में भरकर अपने बाणों से आपकी वाहिनी में भगदड़ मचाते हुए द्रोण की सेना में घुस गए साथ ही दृष्ट धूमन भी द्रोण के पास जा पहुंचा फिर तो घमासान युद्ध होने लगा बड़ा भीषण संघार मचा रथियों के झुंड के झुंड एक दूसरे से सटकर लोहा लेने लगे जो लोग विमोक होकर भागते उनक और बगल में मार पड़ती थी इस प्रकार वह घमासान युद्ध चल रहा था इतने में पूर्ण रूप से सूर्य भगवान का उदय हो गया उस समय दोनों ओर के सैनिकों ने कवच पहने हुए सूर्योब्स्थान किया फिर पूर्ववत युद्ध होने लगा सूर्योदय के पहले जो जिनके साथ लड़ते थे उनका उन्हीं के साथ पुनः द्वंद दोनों पक्ष के योद्धा बहुत समीप से सटकर मुकाबला कर रहे थे इसलिए तलवार तोमर और फरसों की मार से वहां का दृश्य बड़ा भयानक हो गया था हाथी और घोड़ों की कटी हुई लाशों से रक्त की नदी बह रही थी महाराज उस समय द्रोणाचार्य और अर्जुन को छोड़कर बाकी समस्त सेना বিক্ষিপ্ত व्याकुल भयभीत एवं आतुर हो रही थी। द्रोण और अर्जुन ही अपने अपने पक्ष के रक्षक और घबराए हुए लोगों के आधार थे। शत्रु पक्ष के लोग उन्हीं दोनों के सामने आकर यमलोक की राह लेते थे। कौरव और पांचालों की सेनाएं अत्यंत उद्विग्न हो गई थीं। एक तो सारी सेना गुथम गुथ हो रही थी, दूसरे धूल उड़ उड़कर इसलिए हम लोग उस महासंगहार में कर्ण द्रोण अर्जुन युधिष्ठिर भीमसेन नकुल सहदेव धृष्टद्युमन सात्यकि दुशासन अश्वथामा दुर्योधन शकुनी कृप शल्य कृतवर्मा तथा और किसी वीर को नहीं देख पाते थे पृथ्वी आकाश या अपना शरीर तक नहीं सूझता था ऐसा जान पड़ता था फिर रात हो गई। कौन कौरव है और कौन पांडव या पांचाल? इसकी पहचान नहीं हो पाती थी। उस समय दुर्योधन और दुशासन नकुल सहदेव के साथ भिड़े हुए थे। कर्ण भीमसेन से लड़ता था और अर्जुन द्रोणाचार्य से लोहा ले रहे थे। इन उग्र स्वभाव वाले महारथियों का अलौकिक संग्राम चलने लगा। ये विचित्र ग वह युद्ध इतना भयंकर और आश्चर्यजनक था कि सभी रथी चारों ओर खड़े होकर उसका तमाशा देखने लगे माद्री नंदन नकुल ने आपके पुत्र को दाहिने कर दिया और उस पर सैकड़ों बाणों की झड़ी लगा दी फिर तो वहां बड़ा कोलाहल हुआ दुर्योधन भी नकुल को दाहिनी ओर लाने का उद्योग करने लगा मगर उसने बाण वर्षा से पीडित कर उसे सामने से भगा दिया दूसरी ओर क्रोध में भरे हुए दुशासन ने सहदेव पर धावा किया था उसके आते ही माद्री नंदन ने एक भल्ल मारकर उसके सारथी का मस्तक उड़ा दिया यह काम इतनी जल्दी हुआ कि किसी सैनिक या स्वयं दुशासन को पता न चला जब बाप डोर संभालने वाला न होने से घोड़े स्वच्छंद होकर भागने लगे, तब दुशासन को मालूम हुआ कि मेरा सारथी मारा गया है, उसने स्वयं घोड़ों की रास ली और रणभूमि में युद्ध करने लगा। सहदेव ने उन घोड़ों को तीखे बाणों से मारना आरंभ किया। बाणों की मार से पीडित हुए घोड़े इधर उधर भागने लगे। दुशासन जब घोड़ों की रास लेत तो रास छोड़ देता था। इसी बीच में मौका पाकर सहदेव उसे बींधता रहा। यह देख कर्ण उसकी रक्षा के लिए बीच में कूद पड़ा। तब भीमसेन भी सावधान हो गए और वे तीन भल्लों से कर्ण की भुजाओं तथा छाती में घाव करके गर्जना करने लगे। कर्ण ने भी तीखे बाणों की वर्षा करते हुए भीमसेन को रोक द फिर उन दोनों में तुमुल संग्राम होने लगा। भीम ने गदा मारकर कर्ण के रथ का कुबर तोड़ डाला। उसके सैकड़ों टुकड़े हो गए। कर्ण ने भीम की ही गदा उठा ली और उसे घुमाकर उन्हीं के रथ पर फेंका। किंतु भीम ने दूसरी गदा से उस गदा को तोड़ डाला। फिर उन्होंने कर्ण पर एक बहुत भारी गदा छोड़ी। परंतु उसने बहुत से उस गदा को लौटा दी। लौटकर वह गदा पुनः भीम के ही रथ पर गिरी। उसके आघात से उनके रथ की विशाल ध्वजा टूटकर गिर पड़ी और सारथी को भी मुर्चा आ गई। इससे भीमसेन का कोप बढ़ गया और उन्होंने अपने साइकों से कर्ण की ध्वजा, धनुष और बाथा काट डाले। कर्ण ने पुनः दूसरा धनुष लिया और तीख पार्श्व रक्षक तथा सारथी को मार डाला रथहीन हो जाने पर भीमसेन नकुल के रथ पर जा बैठे इसी प्रकार महारथी द्रोण तथा अर्जुन भी विचित्र प्रकार से युद्ध करने लगे वे सेना के बीच विचित्र गतियों से रथ का संचालन करते हुए एक दूसरे को दाई ओर लाने का प्रयत्न कर रहे थे उस समय सभी योद्धा उन दोनों का पराक्रम देखकर चकित हो रहे थे। अर्जुन को जीतने के लिए आचार्य द्रोण जिस-जिस उपाय को काम में लाते थे, अर्जुन हँसते हुए उस उसका तुरंत प्रतिकार कर देते थे। तब द्रोणाचार्य ने क्रमशः एंद्र, पाशुपत, त्वास्त्र, वायवै और वारुनास्त्र को प्रकट किया, किंतु अर्जुन ने द्रोण के धनुष से छूटते ही, उन अस्त्रों को दिव्य अस्त्रों द्वारा शांत कर दिया यह देख द्रोण ने मन ही मन अर्जुन की प्रशंसा की और उनके जैसे शिष्य को पाकर अपने को सभी शस्त्र वेताओं से श्रेष्ठ समझा उन दोनों का युद्ध देखने के लिए आकाश में हजारों देवता गंधर्व ऋषि और सिद्धों के समूह एकत्रित थे द्रोण और अर्जुन की प्रशंसा से भरी हुई उनकी बातें भी सुनाई देती थी तदनंतर द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र प्रकट किया यह अर्जुन तथा अन्य प्राणियों को संताप देने लगा उस अस्त्र के प्रकट होते ही पर्वत वन और वृक्षों सहित धरती डोलने लगी समुद्र में तूफान आ गया दोनों ओर की सेनाएं भयभीत हो परंतु अर्जुन इससे तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने ब्रह्मास्त्र से ही उस अस्त्र का नाश कर दिया, फिर सारे उपद्रव शांत हो गए। इसके बाद द्रोण और अर्जुन में घोर युद्ध होने लगा। सात्यकी और दुर्योधन का युद्ध, द्रोण का घोर कर्म, ऋषियों का द्रोण को अस्त्र त्यागने का आदेश, तथा अश्वता� द्रोण का जीवन से निराश होना संजय कहते हैं महाराज उस समय दुशासन धृष्टद्युमन के साथ युद्ध करने लगा उसने धृष्टद्युमन को अपने बाणों से खूब पीड़ित किया तब वह भी क्रोध में भर गया और आपके पुत्र के घोड़ों पर बाण वर्षा करने लगा एक ही क्षण में उसके बाणों की इतनी राशि जमा हो गई कि दुशासन का रथ उससे ढककर ध्वजा और सारथी सहित अदृश्य हो गया। दृष्ट ध्युमन के साइकों से दुशासन को बड़ी पीड़ा होने लगी, इसलिए वह अब उसके सामने ठहर न सका, पीट दिखाकर भाग गया। इस प्रकार दुशासन को विमुख करके दृष्ट ध्युमन हजारों द्रोणाचार्य के पास जा पहुंचा। उस समय जो युद्ध हो रहा था, वह सर्वथा धर्मानुकूल था। कोई निहत्थे पर वार नहीं करता था। उस युद्ध में करणी, नालीक, विष का बुझाया हुआ बाण, वास्ते, सूची, कपेश, गौ या हाथी की हड्डी का बना हुआ बाण, दो फलवाला या पवित्र या तेढ़ा मीठा बना हुआ बाण, इन सब का सब लोगों ने शुद्ध और सीधे सादे अस्त्रों को ही धारण कर रखा था। सभी धर्म में संग्राम करके उत्तम लोक और सुयश प्राप्त करना चाहते थे। इतने ही में दुर्योधन तथा सात्यकी में मुठभेड़ हुई। वे दोनों निर्भीक होकर लड़ने लगे। साथ ही बचपन की बीती हुई बातों को याद कर परस्पर प्रेम पूर्वक देखते हुए बार राजा दुर्योधन अपने व्यवहार की निंदा करते हुए प्यारे मित्र सत्य से बोला सखे क्रोध लोभ मोह अमर्ष और क्षत्रिय आचार को धिक्कार है जिसके कारण आज तुम मुझ पर और मैं तुम पर प्रहार कर रहा हूं तुम मेरे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय थे और मुझ पर भी तुम्हारा ऐसा ही प्रेम था पर आज इस रणभूमि हम सब कुछ भूल गए हैं। दुर्योधन के ऐसा कहने पर सात्यकी ने कहा, राजन, शत्रियों का व्यवहार ही ऐसा है। वे अपने गुरु से भी लड़ते हैं। यदि तुम मुझे प्रिय मानते हो, तो जल्दी मार डालो, विलंब न करो। तुम्हारे कारण मैं पुण्यवानों के लोक में जाऊंगा। अब मैं जीवित रहकर अपने मित्रों पर पड़ी हुई इस प्रकार स्पष्ट उत्तर दे सात्यकी अपने प्राणों की परवाह न करके तुरंत दुर्योधन का सामना करने आ गया तब दुर्योधन ने सात्यकी को 10 बाण मारे सात्यकी ने भी उसके ऊपर क्रमशः 50 30 और 10 बाणों की वर्षा की दुर्योधन ने पुनः हंसते-हंसते 30 बाणों से सात्यकी को बिंध डाला तथा क्षुरप्र सात्यकी ने भी दूसरा धनुष ले हाथों की फुर्ती दिखाते हुए आपके पुत्र पर बाणों की झड़ी लगा दी। दुर्योधन ने अपने साइकों से उन बाणों के टुकड़े टुकड़े कर डाले और सात्यकी को 73 बाण मारकर व्याकुल कर दिया। फिर जब वह धनुष पर बाण चढ़ा रहा था, इसी समय सात्यकी ने उसके धनुष को काट डाला, और दुर्योधन वेदना से कराहता हुआ दूसरे रत पर जा बैठा। थोड़ी देर बाद जब व्यथा कुछ कम हुई, तो सात्यकी के रत पर बाण बरसाता हुआ, वह पुनः आगे बढ़ा। इसी तरह सात्यकी भी दुर्योधन के रत पर बाणों की वर्षा करने लगा। फिर दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। वहाँ सात्यकी को ही प्रबल होते देख, शीघ्र ही आ पहुंचा। महाबली भीमसेन से यह सहा नहीं गया, वे भी बाणों की वृष्टि करते हुए तुरंत वहां आधम के। कर्ण ने हँसते हँसते तीखे बाण मारकर भीमसेन का धनोष तथा बाण काट दिया और उनके सारथी को भी मार डाला। तब भीमसेन के क्रोध की सीमा न रही, उन्होंने गदा लेकर शत्रु के धनोष, ध्वजा, सार और रथ के पहिए का नाश कर डाला कर्ण इस बात को सह नहीं सका वह तरह-तरह के अस्त्रों और बाणों का प्रयोग करके भीम के साथ लड़ने लगा इसी तरह भीमसेन भी कुपेत होकर कर्ण से युद्ध करने लगे दूसरी ओर द्रोणाचार्य धृष्टद्युमन आदि पांचालों को पीड़ा देने लगे यह आचार्यों के सेनापतित्व का पांचवा वे क्रोध में भरे हुए थे और पांचाल वीरों का महान संघार कर रहे थे। शत्रु भी बड़े धैर्यवान थे। वे उनसे युद्ध करते हुए तनिक भी भयभीत नहीं होते थे। पांचाल वीरों को मरते और द्रोणाचार्यों को प्रबल होते देख पांडवों को बड़ा भय हुआ। उन्होंने विजय की आशा छोड़ दी। उन्हें संदेह होने लगा। � कहीं हम सब लोगों का नाश तो नहीं कर डालेंगे कुंती के पुत्रों को भयभीत देख भगवान कृष्ण कहने लगे पांडवों द्रोणाचार्य धनुर्धारियों में सर्वश्रेष्ठ हैं इनके हाथ में धनुष रहने पर इंद्र आदि देवता भी इन्हें नहीं जीत सकते जब ये हथियार डाल दें तभी कोई मनुष्य इनका वध कर सकता है मैं समझ ये युद्ध नहीं करेंगे अतः कोई जाकर इन्हें अश्वथामा की मृत्यु का समाचार सुनावे महाराज अर्जुन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई किंतु और सब लोगों को जंच गई केवल राजा युधिष्ठिर ने बड़ी कठिनाई से यह बात स्वीकार की मालवा के राजा इंद्रवर्मा के पास एक हाथी था जिसका नाम था अश्वथामा अपनी ही सेना के उस हाथी को भीम सेन ने गदा से मार डाला और लजाते लजाते द्रोणाचार्य के सामने जाकर जोर-जोर से हल्ला करने लगे अश्वत्थामा मारा गया मन में उसी हाथी का ख्याल करके भीम ने यह मिथ्या बात उड़ा दी उस अप्रिय वचन को सुनकर आचार्य द्रोण सहसा सूख गए उनका सारा शरीर शिथिल हो गया परंतु वे अपने पुत्र के बल को जानते थे, अतः संदेह हुआ कि यह बात छूटी है। फिर तो धैर्य से विचलित न होकर उन्होंने दृष्ट द्विमन पर धावा किया और उसके ऊपर एक हजार बानो की वर्षा की। यह देख, बीस हजार पांचाल महारथियों ने चारों ओर से बानो की झड़ी लगाकर द्रोणाचार्य को ढक दिया। द्रोण ने उनके बाणों का नाश करके उनका भी संहार करने के लिए ब्रह्मास्त्र प्रकट किया वह अस्त्र पांचालों के मस्तक और भुजाएं काट-काट कर गिराने लगा पृथ्वी पर मरे हुए वीरों की लाशें बिछ गईं आचार्य ने उन 20000 पांचाल महारथियों का सफाया कर डाला फिर वसुदान का सिर धड़ से अलग कर दिया इसके बाद 6000 श्रृंगियों 10000 हाथियों तथा 10000 घोड़ों का संघार कर डाला इस प्रकार द्रोणाचार्य को क्षत्रियों का अंत करने के लिए खड़ा देख देव को आगे करके विश्वामित्र जमदग्नि भरद्वाज गौतम वशिष्ठ कश्यप और अत्री ऋषि उन्हें ब्रह्मलोक में ले जाने के लिए वहां पधारे साथ ही सिकत वाल खल्ले वृगु और अंगीरा आदि भी थे ये सभी सूक्ष्म रूप धारण किए हुए थे महर्षियों ने द्रोणाचार्य से कहा द्रोण हथियार रख दो और यहां खड़े हुए हम लोगों की ओर देखो अब तक तुमने अधर्म से युद्ध किया है अब तुम्हारी मृत्यु का समय आया है अब से भी इस अत्यंत क्रूरतापूर्ण कर्म का और वेदांगों के विद्वान हो, सत्य और धर्म में तत्पर रहने वाले हो, सबसे बड़ी बात यह है कि तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारे लिए यह काम शोभा नहीं देता। अपने सनातन धर्म में स्थित हो जाओ, तुम्हारा इस मनुष्य लोक में रहने का समय पूरा हो चुका है, जो लोग ब्रह्मास्त्र नहीं जानते थे, उन्हें भ तुम्हारा यह काम अच्छा नहीं हुआ। फेंक दो यह अस्त्र शस्त्र। अब फिर ऐसा पाप कर्म न करो। आचार्य ने ऋषियों की यह बात सुनी, भीमसेन के कथन पर भी विचार किया और धृष्टद्ध्युम्न को सामने देखा। इन सब कारणों से वे बहुत उदास हो गए। अब उन्हें अश्वथामा के मरने का संदेह हुआ। वे व्यथित होकर युध वास्तव में मेरा पुत्र मारा गया या नहीं। द्रोण के मन में यह निश्चय था कि युधिष्ठिर तीनों लोकों का राज्य पाने के लिए भी किसी तरह झूठ नहीं बोलेंगे। बचपन से ही उनकी सच्चाई में आचार्य का विश्वास था। इधर भगवान श्रीकृष्ण ने यह सोचा कि आचार्य द्रोण अब पर पांडवों का नामों निशान � यदि द्रोण क्रोध में भरकर आधे दिन और युद्ध करते रहे, तो मैं सच कहता हूँ, तुम्हारी सेना का सर्वनाश हो जाएगा। अतः तुम द्रोण से हम लोगों को बचाओ, दूसरों की प्राण रक्षा के लिए यदि कदाचित असत्य बोलना पड़े, तो उससे बोलने वाले को पातक नहीं लगता। वे दोनों इस प्रकार बातें कर ही रहे थे क द्रोण के वध का उपाय सुनकर मैंने आपकी सेना में विचरने वाले मालव नरेश इंद्र वर्मा के अश्वथामा नामक हाथी को मार डाला है उसके बाद द्रोण से जाकर कहा है अश्वथामा मारा गया उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया इसीलिए वे आपसे पूछते हैं अतः आप श्री की बात मानकर द्रोण से कह कि अश्वथामा मारा गया आपके कहने से वे फिर युद्ध नहीं करेंगे क्योंकि आप सत्यवादी हैं यह बात तीनों लोकों में प्रसिद्ध है महाराज भीम की बात सुनकर और श्रीकृष्ण की प्रेरणा से युधिष्ठर वैसा कहने को तैयार हो गए वे असत्यों के भय में डूबे हुए थे तो भी विजय में आ होने के कारण द्रोणाच यह बाकियों उच्च स्वर से कहकर धीरे से बोले किंतु हाथी इसके पहले युधिष्ठिर का रथ पृथ्वी से चार अंगुल ऊंचा रहा करता था उस दिन वह असत्य मुह से निकालते ही रथ जमीन से सट गया महारथी द्रोण युधिष्ठिर के मुख से वह बात सुनकर पुत्र शोक से पीड़ित हो जीवन से निराश हो गए तथा ऋषियों के कथनानुसार अपने को पांडवों का अपराधी मानने लगे आचार्य द्रोण का वध संजय कहते हैं महाराज राजा द्रुपद ने बहुत बड़ा यज्ञ करके प्रज्वलित अग्नि से जिसको द्रोण का नाश करने के लिए प्राप्त किया था उस दृष्ट ध्युमन ने जब देखा कि आचार्य द्रोण बड़े ही उद्द्विग्न हैं और उनका चित्त शोकाकुल हो रहा है तो उसने उस अफसर से लाभ उठाने के लिए उन पर धावा कर दिया। दृष्ट ध्युमन ने एक विजय दिलाने वाला सूत्रित धनुष हाथ में ले, उस पर अग्नि के समान तेजस्वी बाण रखा। यह देख द्रोण ने उसे रोकने के लिए आंगीरस नामक धनुष और ब्रह्म के समान अनेकों बाण हाथ में लिए। फिर उन बाणों की वर्ष उसे घायल भी कर डाला तथा उसके बाण, धनुष और ध्वजा को काट कर सारथी को भी मार गिराया। तब दृष्ट ध्योमन् ने हँसकर दूसरा धनुष उठाया और आचार्य की छाती में एक तेज किया हुआ बाण मारा। उसकी करारी चोट से उन्हें चक्कर आ गया। अब उन्होंने एक तीखी धार वाला भाला लिया और उससे उसके धन इसके अलावा भी उसके पास जितने धनुष थे उन सब को काट दिया केवल गदा और तलवार को रहने दिया इसके बाद उन्होंने दृष्ट ध्युमन को नौ बाणों से बींध डाला तब उस महारथी ने अपने घोड़ों को द्रोण के रथ के घोड़ों के साथ मिला दिया और ब्रह्मास्त्र छोड़ने का विचार किया इतने में ही द्रोण ने उ धनुष, ध्वजा और सारथी का नाश तो पहले ही हो चुका था। इस भारी विपत्ति में फंसकर दृष्ट ध्युमन ने गदा उठाई, किंतु आचार्य ने तीखे साइको से उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब उसने चमकती हुई तलवार हाथ में ली और अपने रथ से द्रोणाचार्य के रथ पर पहुंचकर उनकी छाती में वह कटार भोंक दे� और उसके द्वारा एक-एक करके दृष्ट ध्युमन के चारों घोड़ों को मार डाला। यद्यपि दोनों के घोड़े एक साथ मिल गए थे, तो भी उन्होंने अपने लाल रंग के घोड़ों को बचा लिया। उनकी यह करतूत दृष्ट ध्युमन से सही नहीं गई। वह द्रोण की ओर झपट तलवार के अनेकों हाथ दिखाने लगा। इसी बीच म आचार्यों ने उसकी ढाल तलवार के खंड खंड कर डाले। उपर्युक्त बाण निकट से युद्ध करने में उपयोगी होते हैं तथा बित्ते भरके होने के कारण ही वे तस्तिक कहलाते हैं। द्रोण, क्रेब, अर्जुन, कर्ण, प्रद्युमन, सात्यकी तथा अभिमन्यु के सिवा और किसी के पास वैसे बाण नहीं थे। तलवार काट देने के बाद आचार्यों ने अपने शिष्य धृष्टध्योमन का बद करने की इच्छा से एक उत्तम बाण धनुष पर रखा। सात्य की यह देख रहा था, उसने दस तीखे बाण मारकर कर्ण और दुर्योधन के सामने द्रोण का वह अस्त्र काट दिया तथा धृष्टध्योमन को द्रोण के चंगुल से बचा लिया। उस समय सात्यकी द्रोण कर्ण और कृपाचार्य के ब उसकी हिम्मत देख श्री और अर्जुन प्रशंसा करते हुए शाबाशी देने लगे अर्जुन श्री से कहने लगे जनार्दन देखिए तो सही आचार्य के पास खड़े हुए मुख्य महारथियों के बीच सात्य की खेल सा करता हुआ वहीं विचर रहा है उसे देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है दोनों ओर के सैनिक आज उसके मुक्त कंठ से सराहना कर रहे हैं। जब सात्यकी ने द्रोणाचार्य का वह बाण काट डाला, तो दुर्योधन आदि महारथियों को बड़ा क्रोध हुआ। कृपाचार्य, कर्ण तथा आपके पुत्र उसके निकट पहुंचकर बड़ी फुर्ती के साथ तेज किए हुए बाण मारने लगे। यह देख राजा युधिष्ठिर, नकुल सहदेव और भीमसेन वहां आ गए तथ उसकी रक्षा करने लगे अपने ऊपर सहसा होने वाली उस बाण वर्षा को सात्यकी ने रोक दिया और दिव्य अस्त्रों से शत्रुओं के सभी अस्त्रों का नाश कर डाला उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने पक्ष के क्षत्रिय योद्धाओं से कहा महारथियों क्या देखते हो पूरी शक्ति लगाकर द्रोणाचार्य पर धावा करो वीरवर अकेला ही ड्रोन से लोहा ले रहा है और अपनी शक्ति भर उनके नाश की चेष्ठा में लगा है। आशा है वह आज उन्हें मार गिराएगा। अब तुम लोग भी एक साथ ही उन पर टूट पड़ो। युधिष्ठर की आज्ञा पाते ही श्रीनजय महारथी ड्रोन को मार डालने की इच्छा से आगे बढ़े। उन्हें आते देख ड्रोनाचारियों यह निश बड़े वेग से उनकी ओर झपटे। उस समय पृथ्वी कांप उठी, उल्का पात होने लगा, द्रोण की बाई आंख और बाई बुझा फड़कने लगी। इतने ही में द्रुपद कुमार की सेना ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। अब उन्होंने क्षत्रियों का संघार करने के लिए पुनः ब्रह्मास्त्र उठाया। उस समय दृष्ट बिना रथ क उसको इस अवस्था में देख भीमसेन शीघ्र ही उसके पास गए और अपने रथ में बिठाकर बोले वीरवर तुम्हारे सिवा दूसरा कोई योद्धा ऐसा नहीं है जो आचार्य से लोहा लेने का साहस करे इनके मारने का भार तुम्हारे ही ऊपर है भीमसेन की बात सुनकर दृष्ट ने एक सुदृढ़ धनुष हाथ में लिया और द्र उन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, फिर दोनों ही क्रोध में भरकर एक दूसरे पर ब्रह्मास्त्र आदि दिव्य अस्त्रों का प्रहार करने लगे। धृष्टद्युम्न ने बड़े-बड़े अस्त्रों से द्रोणाचार्य को आचार्य कर दिया और उनके छोड़े हुए सभी अस्त्रों को काटकर उनकी रक्षा करने वाले वसाती, शिबी, बहलीक औ तब द्रोण ने उसका धनुष काट डाला और साइकों से उसके मर्मस्थानों को भी बिंध दिया। इससे दृश्य ध्युमन को बड़ी वेदना हुई। अब भीमसेन से रहा नहीं गया, वे आचार्य के रथ के पास चा, उससे सटकर धीरे-धीरे बोले, यदि ब्राह्मण अपना कर्म छोड़कर युद्ध न करते, तो क्षत्रियों का भीषण संघार न होता यह सब धर्मों में श्रेष्ठ बताया गया है उसकी जड़ है ब्राह्मण और आप तो उन ब्राह्मणों में भी सबसे उत्तम वेदवेता हैं ब्राह्मण होकर भी स्त्री पुत्र और धन के लोभ से आपने चांडाल की भांति मलेच्छों तथा अन्य राजाओं का संघार कर डाला है जिसके लिए आपने हथियार उठाया जिसका मोह देखकर जी वह अश्वत्थामा तो आपकी नजरों से दूर मरा पड़ा है। इसकी आपको खबर तक नहीं दी गई है। क्या युधिष्ठिर के कहने पर भी आपको विश्वास नहीं हुआ? उनकी बात पर तो संदेह नहीं करना चाहिए। भीम का कथन सुनकर द्रोणाचार्य ने धनुष नीचे डाल दिया और पक्ष के योद्धाओं से पुकार कर कहा, कर्ण, कृपाचार्य अब तुम लोग स्वयं ही युद्ध के लिए प्रयत्न करो। यही तुमसे मेरा बारंबार कहना है। अब मैं अस्त्रों का त्याग करता हूँ। यह कहकर उन्होंने अश्वथामा का नाम ले लेकर पुकारा। फिर सारे अस्त्र शस्त्रों को फैंक कर वे रथ के पिछले भाग में बैठ गए और संपूर्ण प्राणियों को अभय दान देकर ध्यान मगन हो � उसने धनुष और बाण तो रख दिया और तलवार हाथ में ले ली। फिर कूदकर वह सहसा द्रोण के निकट पहुंच गया। द्रोणाचार्य तो योग निष्ठ थे और दृश्य ध्युमन उन्हें मारना चाहता था। यह देखकर सब लोग हाहाकार करने लगे। सब एक स्वर से उसे धिक्कारा। इधर आचार्य शस्त्र त्यागकर परम ज्ञान स्वरू मन ही मन पुराण पुरुष विष्णु का ध्यान करने लगे उन्होंने मोह को कुछ ऊपर उठाया और सीने को आग की ओर तानकर स्थिर किया फिर विशुद्ध सत्व में स्थिर हो हृदय कमल में एकाक्षर ब्रह्म प्रणव की धारणा करके देवेश्वर अविनाशी परमात्मा का चिंतन किया इसके बाद शरीर त्याग कर वे उस उत्तम गति को प्राप्त जो बड़े-बड़े संतों के लिए भी दुर्लभ है जब वे सूर्य के समान तेजस्वी स्वरूप से उधरव लोक को जा रहे थे उस समय सारा आकाश मंडल दिव्य ज्योति से आलोकित हो उठा था इस प्रकार आचार्य ब्रह्मलोक चले गए और दृष्ट ध्युमन मोहग्रस्त होकर वहां चुपचाप खड़ा था महाराज योगयुक्त महात्मा द्रोणाचार्य जिस समय परमधाम को जा रहे थे, उस समय मनुष्यों में से केवल मैं, कृपाचार्य, श्रीकृष्ण, अर्जुन और युधिष्ठर ये ही पांच उनका दर्शन कर सके थे, और किसी को उनकी महिमा का ज्ञान न हो सका। इसके बाद धृष्टद्युम्न ने द्रोण के शरीर में हाथ लगाया, उस समय सब प्राणी उसे द्रोण के शरीर में चेतना नहीं थी, वे कुछ बोल नहीं रहे थे। इस अवस्था में दृष्ट ध्युमन ने तलवार से उनका मस्तक काट लिया और बड़ी उमंग में भरकर उस कटार को घुमाता हुआ सेहनात करने लगा। आचार्य के शरीर का रंग सामला था, उनकी आयु 85 वर्ष की हो चुकी थी, ऊपर से लेकर कान तक के बाल सफेद हो � तो भी आपके हित के लिए वे संग्राम में 16 वर्ष की उम्र वाले तरुण की भांति विचरते थे कुंती नंदन अर्जुन पुकार कर कहते ही रह गए कि द्रुपद कुमार आचार्य का वध न करो उन्हें जीते जी ही उठा ले आओ पर उसने नहीं सुना आपके सैनिक भी न मारो न मारो की रट लगाते ही रह गए अर्जुन तो करुणा में धृष्ट ध्युमन के पीछे-पीछे दौड़े भी पर कुछ फल न हुआ सब लोग पुकारते ही रह गए किंतु उसने उनका वध कर ही डाला खून से भीगी हुई आचार्य की लाश तो रक्त से नीचे गिर पड़ी और उनके मस्तक को धृष्ट ध्युमन ने आपके पुत्रों के सामने फेंक दिया उस युद्ध में आपके बहुत योद्धा मारे गए थे अधमरे मनुष्यों द्रोण के मरते ही सबकी हालत मुर्दे किसी हो गई। हमारे पक्ष के राजाओं ने द्रोण के मृतक शरीर को बहुत खोजा पर वहां इतनी लाशें बिची थी कि वे उसे प्राप्त न कर सके। तदनंतर भीमसेन और धृष्टद्युम्न एक दूसरे से गले मिलकर सेना के बीच में खुशी के मारे नाचने लगे। भीम ने कहा, पांचाल राजकुमार जब क और दुष्ट दुर्योधन मारे जाएंगे उस समय फिर तुम्हें इसी प्रकार छाती से लगाऊंगा। कौरवों का भयभीत होकर भागना, पिता की मृत्यु सुनकर अश्वत्थामा का कोप और उसके द्वारा नारायणास्त्र का प्रयोग। संजय कहते हैं महाराज आचार्य द्रोण के मारे जाने के बाद कौरवों को बड़ा शोक हुआ, उनकी आंखों से आंस लड़ने का सारा उत्साह जाता रहा वे अर्थ से विलाप करते हुए आपके पुत्र को घेरकर बैठ गए दुर्योधन से अब वहां खड़ा नहीं रहा गया वह भागकर अन्यत्र चला गया आपके सैनिक भूख प्यास से विकल थे वे ऐसे उदास दिखाई देते थे मानो लू की लपट में झुलस गए हों द्रोण की मृत्यु से सब पर भय छा गया था, इसलिए सब भाग गए। गांधार राज शकुनी, सूत पुत्र कर्ण, मद्र राज शल्य, आचार्य कृप और कृतवर्मा भी अपनी अपनी सेना के साथ भाग चले। दुशासन भी आचार्य की मृत्यु सुनकर बहुत घबरा गया था, अतः वह भी हाथियों की सेना को लेकर भाग निकला, बचे हुए संशप्तकों को साथ ले। सो शर्मा भी पलायन कर गया कोई हाथी पर चढ़कर भागा कोई रथ पर कुछ लोग घोड़ों को रणभूमि में ही छोड़कर भाग खड़े हुए कोई पिता से जल्दी भागने को कहते थे कोई भाइयों से कोई मामा और मित्रों को उत्तेजित करते हुए भाग रहे थे इस प्रकार जब आपकी सेना भयभीत एवं अशक्त होकर भागी जा रही थी उस समय अश्वथामा ने दुर्योधन के पास जाकर पूछा भारत तुम्हारी यह सेना त्रस्त होकर भाग क्यों रही है तुम इसे रोकने का प्रयत्न क्यों नहीं करते पहले की भांति तुम्हारा मन आज स्वस्थ नहीं दिखाई देता कर्ण आदि भी यहां नहीं ठहर पाते और दिन भी भयानक युद्ध हुए हैं पर सेना की ऐसी किस महारथी की मृत्यु हुई है जिससे तुम्हारी सेना इस अवस्था को पहुंच गई द्रोण पुत्र का यह प्रश्न सुनकर भी दुर्योधन उस घोर अप्रिय समाचार को मोह से निकाल नहीं सका केवल उसकी ओर देखकर आंसू बहाता रहा इसके बाद उसने कृपाचार्य से कहा आप ही सेना के भागने का कारण बता दीजिए तब कृपाचार्य बारंबार विषाद मग्न होकर अश्वतामा से द्रोण के मारे जाने का समाचार सुनाने लगे। उन्होंने कहा, तात, हम लोग आचार्य द्रोण को आगे रखकर पांचाल राजाओं से संग्राम कर रहे थे। उस युद्ध में जब बहुत से कौरव योद्धा मार डाले गए, तो तुम्हारे पिता ने कुपेत होकर ब्रह्मास्त्र प्रकट किया औ हजारों शत्रुओं का सफाया कर डाला। उस समय काल की प्रेरणा से पांडव के मत्स्य और विशेषतः पांचाल वीरों में से जो भी द्रोण के रथ के सामने आए, वे सब नष्ट हो गए। फिर तो पांचाल योद्धा भाग खड़े हुए, उनका बल और पराक्रम धूल में मिल गया। वे उत्साह खो बैठे और अचेत से हो गए। उन्हें द्रोण के बा� पांडवों की विजय चाहने वाले कृष्ण ने कहा, ये आचार्य द्रोण मनुष्यों से कभी नहीं जीते जा सकते, औरों की तो बात ही क्या है, इंद्र भी इन्हें परास्त नहीं कर सकते, मेरा ऐसा विश्वास है कि अश्वत्थामा के मारे जाने पर ये लड़ाई नहीं कर सकते, इसलिए कोई जाकर इन्हें अश्वत्थामा की मृत्यु की यह बात और सबने तो मान ली। केवल अर्जुन को पसंद नहीं आई। युधिष्ठिर ने भी बड़ी कठिनाई से इसे स्वीकार किया। भीमसेन ने लजाते लजाते तुम्हारे पिता के सामने जाकर कहा, अश्वथामा मारा गया। पर उन्होंने इस पर विश्वास नहीं किया। इसी बीच में भीमसेन ने मालवा के राजा इंद्रवर्मा के अश्वथामा � इसे युधिष्ठिर ने भी देखा। द्रोण ने सच्ची बात का पता लगाने के लिए राजा युधिष्ठिर से पूछा, अश्वत्थामा मारा गया या नहीं? मिथ्या भाषण में कितना दोष है? यह जानते हुए भी युधिष्ठिर ने कह दिया, अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी। अंतिम बात उन्होंने धीरे से कहा, जिसे तुम्हारे पि� वे संताप से पीड़ित हो गए अब युद्ध में पहले कासा उत्साह न रहा उन्होंने दिव्य अस्त्रों का परित्याग कर दिया और समाधि लगाकर बैठ गए उस समय धृष्टद्युम्न ने पास जाकर बाएं हाथ से उनके केश पकड़ लिए और उनका सिर धड़ से अलग कर दिया सब योद्धा पुकार पुकार कर कह रहे थे न मारो न मारो अर्जुन तो रथ से उतरकर उसके पीछे दौड़ पड़े और बाह उठाकर बारंबार कहने लगे आचार्य को जीवित ही उठा लाओ मारो मत इस प्रकार सब लोग मना करते ही रह गए परंतु उस निर्शंस ने तुम्हारे पिता को मार ही डाला उनके मारे जाने पर हमारा उत्साह भी जाता रहा इसीलिए भाग रहे हैं धृतराष्ट्र ने पूछा स आचार्य द्रोण को मानव, वारुण, आग्नेय, ब्रह्म, इंद्र और नारायण अस्त्र का भी ज्ञान था। वे धर्म में स्थित रहने वाले थे, तो भी दृष्ट ध्युमन ने उन्हें अधर्म पूर्वक मार डाला। वे शस्त्र विद्या में परशुराम की और युद्ध में इंद्र की समानता रखते थे। उनका पराक्रम कार्तवीर्य के समान और बु वे पर्वत के समान स्थिर और अग्नि के समान तेजस्वी थे गंभीरता में समुद्र को भी मात करते थे ऐसे धर्मनिष्ठ पिता को धृष्ट ध्युमन के द्वारा अधर्म पूर्वक मारा गया सुनकर अश्वथामा ने क्या कहा संजय कहते हैं पापी धृष्ट ने मेरे पिता को छल से मार डाला है यह सुनकर अश्वथामा पहले तो रो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर फिर वह रोश से भर गया। उसका सारा शरीर क्रोध से तम-तमा उठा। बारंबार आंखों से आंसू पोछता हुआ, वह दुर्योधन से बोला, राजन, मेरे पिता ने हथियार डाल दिया था, तो भी उन नीचों ने उन्हें मरवा डाला। इन धर्मध्वजियों का किया हुआ पाप, आज मुझे मालूम हो गय जो नीचता पूर्ण क्रूर कर्म किया है, उसे भी सुन लिया। मेरे पिता रण में मृत्यु को प्राप्त होकर अवश्य ही वीरों के लोक में गए हैं, अतः है उनके लिए मुझे शोक नहीं है। किंतु धर्म में प्रवृत्त रहने पर भी, जो उनका केश पकड़ा गया, सब सैनिकों के सामने उनका अपमान किया गया, यही मेरे मर्मस्थानों क मुझ जैसे पुत्र के जीवित रहते भी उन्हें यह दिन देखना पड़ा। दुरात्मा दृष्ट ध्युमन ने मेरा अपमान करके जो यह महान पाप किया है, इसका भयंकर परिणाम उसे जल्दी ही भोगना पड़ेगा। युधिष्ठिर भी कितना झूठा है, उसने बहुत बड़ा अन्याय करके छल से मेरे पिता का हथियार डलवा दिया। अतः आ रक्त पान करेगी। आज मैं अपने सत्य तथा इष्टापूर्त कर्मों की शपथ खाकर कहता हूं कि संपूर्ण पांचालों का संघार किए बिना मैं कदापि जीवित नहीं रहूंगा हर तरह के उपायों से पांचालों के नाश का प्रयत्न करूंगा कोमल या कठोर कर्म करके भी पापी दृष्ट धूमन का नाश कर डालूँगा। पांचालों का सर्� मैं शांति नहीं पा सकूंगा। संसार के लोग पुत्र की चाह इसलिए करते हैं कि वह इहलोक तथा परलोक में महान भय से पिता की रक्षा करेगा। परंतु मैं जीवित ही हूँ और मेरे पिता की पुत्रहीन किसी दुर्दशा हुई है। दिक्कार है मेरे दिव्य अस्त्रों को, दिक्कार है मेरी इन भुजाओं और पराक्रम को, जोकि मेरे जै मेरे पिता का केश खींचा गया अब मैं ऐसा काम करूंगा जिससे परलोकवासी पिता के ऋण से ओ ऋण हो जाऊं श्रेष्ठ पुरुष को अपनी प्रशंसा कभी नहीं करनी चाहिए तथापि अपने पिता का वध मुझसे सहा नहीं जाता इसलिए अपना পৌরष कहकर सुनाता हूं आज श्री कृष्ण और पांडव मेरा पराक्रम देखें उनकी संपूर्ण सेना को मिट्टी में मिलाकर प्रलय का दृश्य उपस्थित कर दूंगा। रथ में बैठकर संग्राम भूमि में पहुंचने पर आज मुझे देवता, गंधर्व, असुर, नाग और राक्षस भी नहीं जीत सकते। संसार में मुझसे या अर्जुन से बढ़कर दूसरा कोई अस्त्रवेता नहीं है। मैं एक ऐसा अस्त्र जानता हूं जिसे न श्री और न ही अर्जुन, भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, ऋषि ध्यौमन, शिखण्डी तथा सात्यकी को भी उसका ज्ञान नहीं है। पूर्व काल की बात है। मेरे पिता ने भगवान नारायण को नमस्कार करके उनकी विधिवत पूजा की थी। भगवान ने उनका पूजन स्वीकार किया और वर मांगने को कहा। पिता ने उनसे सर्वोत्तम नारायणास्त्र की याचना की। तब भगवान बोले, मैं यह अस्त्र तुम्हें देता हूँ। अब युद्ध में तुम्हारा मुकाबला करने वाला कोई नहीं रह जाएगा। किंतु ब्राह्मण इसका सहसा प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अस्त्र शत्रु का नाश किए बिना नहीं लौटता, अवध्य का भी वध कर डालता है। इसको शांत करने के शत्रु अपना रथ छोड़कर उतर जाए हथियार नीचे डाल दे और हाथ जोड़कर इसकी शरण में चला जाए और किसी उपाय से इसका निवारण नहीं होता यह कहकर उन्होंने अस्त्र दिया और मेरे पिता ने उसे ग्रहण करके मुझे भी सिखा दिया था भगवान ने अस्त्र देते समय यह भी कहा था कि तुम इस अस्त्र से अनेकों प्रकार के दिव्य अस्त्रों का नाश कर सकोगे और संग्राम में बड़े तेजस्वी दिखाई दोगे ऐसा कहकर भगवान अपने परम धाम को चले गए यह नारायण अस्त्र मुझे अपने पिता से मिला है इसके द्वारा मैं युद्ध में पांडव पांचाल मत्स्य और केकियों को मार भगाऊंगा पांडवों को अपमानित करके अपने संपूर्ण शत्रुओं का विध्वंस कर डालूंगा। ब्राह्मण और गुरु से द्रोह करने वाले पांचाल कुल कलंक दृष्ट ध्युमन को भी आज जीवित नहीं छोडूंगा। अश्वत्थामा की बात सुनकर कौरवों की भागती हुई सेना लौट पड़ी। सभी महारथियों ने बड़े-बड़े शंख बजाने शुरू किए, भेरी बज उठी, हजारों � उन बाजों की तुमुल ध्वनि से आकाश और पृथ्वी गूंज उठी। मेघ की गंभीर गर्जना के समान उस तुमुल नाद को सुनकर पांडव महारथी एकत्र हो आपस में परामर्श करने लगे। इसी बीच में अश्वत्थामा ने आचमन करके दिव्या नारायणास्त्र को प्रकट किया। अर्जुन के द्वारा युधिष्ठिर को उलाहना, भीम का क्रोध, दृष्ट द्रोण के विषय में आक्षेप और सात्यकी के साथ उसका विवाद संजय कहते हैं महाराज नारायणास्त्र के प्रकट होते ही मेघ सहित पवन के झकोरे उठने लगे बिना बादलों के ही गर्जना होने लगी पृथ्वी डोल उठी समुद्र में तूफान आ गया और बड़ी-बड़ी नदियों की धारा उल्टी दिशा की ओर बहने लगी पर्वतों के शिखर टूट-टूट कर गिरने लगे। उस घोर अस्त्र को देखकर देवता, दानव और गंधर्वों पर भारी आतंक छा गया। समस्त राजा लोग भय से थर्रा उठे। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, उस समय पांडवों ने धृष्टद्युम्न की रक्षा के लिए क्या विचार किया? संजय ने कहा, कौरव सेना का तुमुल सुनकर, युधिष्ठर अर्जुन से बोले, धनंजय, दृष्ट ध्युमन के द्वारा आचार्य द्रोण के मारे जाने पर कौरव बहुत उदास हो, विजय की आशा छोड़ चुके थे और अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागे जा रहे थे। अब देखते हैं तो पुनः उनकी सेना लौटी आ रही है। किसने उसे लौटाया है? इस विषय में कुछ पता हो � द्रोण के मारे जाने से कौरवों का पक्ष लेकर साक्षात इंद्र युद्ध करने आ रहे हैं। उनका भैरव नाद सुनकर हमारे रथी घबराए हुए हैं, सबके रोंगटे खड़े हो गए हैं। यह कौन महारथी है जो सेना को युद्ध के लिए लौटा रहा है? अर्जुन बोले, जिस वीर ने जन्म लेते ही उच्चेश्रवा के समान हिंसना आरंभ क यह पृथ्वी हिल उठी और तीनों लोग थर्राने लगे थे। उस आवाज को सुनकर किसी अदृश्य रहने वाले प्राणी ने, जिसका नाम अश्वथामा रख दिया था, यह वही शूरवीर अश्वथामा है, वही सहनात कर रहा है। धृष्टद्युम्न ने उस समय अनाथ के समान जिनके केश पकड़कर मार डाला था, यह उन्हीं का पक्ष लेकर उसके क्रूर कर्म का बदला लेने के लिए आया है आपने भी राज्य के लोप से झूठ बोलकर गुरु को धोखा दिया धर्म को जानते हुए भी यह महान पाप किया अतः अन्याय पूर्वक बाली का वध करने के कारण श्री रामचंद्र जी को जैसे अपयश मिला उसी प्रकार आपके विषय में भी झूठ बोलकर गुरु को मरवा डालने का स्थाई तीनों लोकों में फैल जाएगा। आचार्य ने यह समझा था कि पांडु नंदन युधिष्ठर सब धर्मों के जाता हैं मेरे शिष्य हैं, ये कभी झूठ नहीं बोलेंगे। इसी भरोसे उन्होंने आपका विश्वास कर लिया, परंतु आपने सत्य की आड़ लेकर सरासर झूठ कहा। हाथी मरा था, इसलिए अश्वथामा का मरना बता दिया। फिर उस समय उन्हें जितनी व्याकुलता हुई थी, सो आपने भी देखी ही थी। पुत्र के स्नेह से शोक मग्न होकर, जो रण से विमोक्ष हो चुके थे, ऐसे गुरु को आपने सनातन धर्म की अवहेलना करके शस्त्र से मरवा डाला। अश्वत्थामा पिता की मृत्यु से कुपित है, धृष्टद्युम्न को आज वह काल का ग्रास बनाना चाहता है। � अब आप अपने मंत्रियों के साथ अश्वथामा का सामना करने जाइए शक्ति हो तो दृष्ट ध्युमन की रक्षा कीजिए मैं तो समझता हूँ, हम सब लोग मिलकर भी दृष्ट ध्युमन को नहीं बचा सकते मैं बार-बार मना करता रहा तो भी शिष्य होकर इसने गुरु की हत्या कर डाली इसकी वजह यह है कि अब हम लोगों की आयु थोड़ा ही शेष रह गया है। इसी से हमारा मस्तिष्क खराब हो गया। हमने यह महान पाप कर डाला। जो सदा पिता की भांति हम लोगों पर स्नेह रखते थे, धर्मदृष्टि से भी, जो हमारे पिता ही थे, उन गुरुदेव को इस क्षण भंगुर राज्यों के कारण हमने मरवा दिया। धृतराष्ट्र ने भीष्म और द्रोण को पुत्रों के साथ ही सा� वे सदा उनकी सेवा में लगे रहते थे निरंतर सत्कार किया करते थे तो भी आचार्य मुझे ही अपने पुत्र से भी बढ़कर मानते थे ओ मैंने बहुत बड़ा और भयंकर पाप किया जो राज्य सुख के लोभ में पड़कर गुरु की हत्या कराई मेरे गुरुदेव को यह विश्वास था कि अर्जुन मेरे लिए पिता भाई स्त्री पुत्र और प्राणों का भी त्याग कर सकता है, किंतु मैं कितना राज्य का लोभी निकला, वे मारे जा रहे थे और मैं चुपचाप देखता रहा। एक तो वे ब्राह्मण, दूसरे वृद्ध और तीसरे आचार्य थे। इस पर भी उन्होंने अपना शस्त्र नीचे डाल दिया था और महान मुनि वृत्ति से बैठे हुए थे। इस अवस्था मे� अब मैं जीने की अपेक्षा मर जाना ही अच्छा समझता हूं संजय कहते हैं महाराज अर्जुन की बात सुनकर वहां जितने महारथी बैठे थे सब चुप रह गए किसी ने बुरा या भला कुछ भी नहीं कहा तब महाबाहु भीमसेन क्रोध में भरकर बोले पार्थ वनवासी मुनि अथवा उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण की भांति तुम भी धर्म उपदेश करने बैठे हो, जो संकट से अपनी तथा दूसरों की रक्षा करता है, संग्राम में शत्रुओं को क्षति पहुंचाना, जिसकी जीविका है, जो स्त्रियों और सत पर क्षमा भाव रखता है, वह शत्रीय शीघ्र ही धर्म, यश तथा लक्ष्मी को प्राप्त करता है। शत्रीय के संपूर्ण सत से युक्त होते ह तुम्हें शोभा नहीं देता। तात, तुम्हारा मन धर्म में लगा हुआ है। तुम्हारे भीतर दया है। यह बहुत अच्छी बात है। किंतु धर्म में प्रवृत्त रहने पर भी तुम्हारा राज्य और धर्म पूर्वक छीन लिया गया। शत्रुओं ने द्रोपदी को सभा में लाकर उसका केश खीचा और हम सब लोग बल्कल धारण कर तेरह वर्� क्या हमारे साथ यही बर्ताव उचित था? ये सब बातें सहन करने योग्य नहीं थी फिर भी हमने सह ली। हमने जो कुछ किया है, वह शत्रीय धर्म में स्थित रहकर ही किया है। शत्रुओं के उस अधर्म को याद कर, आज मैं तुम्हारी सहायता से उन्हें उनके सहायकों सहित मार डालूँगा। मैं क्रोध में भरकर इस पृथ्वी क तोड़ फोड़ कर बिखेर सकता हूँ, अपने भारी गदा की चोट से बड़े-बड़े पर्वतीय वृक्षों को तोड़ डालूंगा। इंद्र आदि देवता, राक्षस, असुर, नाग और मनुष्य भी यदि एक साथ लड़ने आ जाएं, तो उन्हें बाणों से मारकर भगा दूँगा। अपने भाई के ऐसे पराक्रम को जानते हुए भी, तुम्हें अश्� तुम सब भाइयों के साथ यहीं खड़े रहो। मैं अकेला ही गदा हाथ में लेकर शत्रुओं को परास्त करूंगा। भीमसेन के ऐसा कहने पर दृष्ट ध्युमन बोला, अर्जुन, वेदों को पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और कराना, तथा दान देना और प्रतिग्रह स्वीकार करना, ये ही कर्म ब्राह्मणों के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें से किस कर्म का पालन द्रोणाचार्य करते थे? अपने धर्म से भ्रष्ट होकर उन्होंने क्षत्रिय धर्म स्वीकार किया था। ऐसी अवस्था में यदि मैंने उनका वध किया, तो तुम मेरी निंदा क्यों करते हो? जो ब्राह्मण कहलाकर भी दूसरों के प्रति माया का प्रयोग करता है, उसे यदि कोई माया से ही मार डाले, तो इसमें मेरी उत्पत्ति इसी काम के लिए हुई थी, फिर भी मुझे गुरु हत्यारा क्यों कहते हो? जो क्रोध के वशीभूत हो, ब्रह्मास्त्र न जानने वालों को भी ब्रह्मास्त्र से नष्ट करता है, उसे सभी तरह के उपायों से क्यों न मार डाला जाए? उन्होंने दूसरे के नहीं, मेरे ही भाइयों का संघार किया था, अतः उसके बदले � मेरा क्रोध शांत नहीं हुआ है। राजा भगदत, तुम्हारे पिता के मित्र थे, उन्हें मारकर, जैसे तुमने अधर्म नहीं किया, उसी प्रकार मैंने भी धर्म से ही शत्रु का वध किया है। जब तुम अपने पितामह को भी युद्ध में मारकर धर्म का पालन समझते हो, तो मैंने जो पापी शत्रु का संघार किया, उसे अधर्म क्यों मानत और उसके पुत्रों का ख्याल करके ही मैं तुम्हारी कठोर बातें सह लेता हूं इसमें और कोई कारण नहीं है अर्जुन न तो तुम्हारे बड़े भाई असत्यवादी हैं और न मैं पापी द्रोणाचार्य अपने ही अपराध के कारण मारे गए हैं अतः है चल कर युद्ध करो धृतराष्ट्र बोले संजय जिन महात्मा ने अंगों सहित संपूर्ण जिनमें साक्षात धनुर्वेद प्रतिष्ठित था, उन आचार्य द्रोण की वह नीच निरीशंस एवं गुरु घाती धृष्टद्युम्न निंदा करता रहा, और किसी क्षत्रिय ने उस पर क्रोध नहीं किया। धिक्कार है, इस क्षत्रिय पन को बताओ, वह अनुचित बात सुनकर पांडव तथा दूसरे धनुर्धर राजाओं ने धृष्टद्युम्न से क्या कह उस समय अर्जुन ने द्रुपद कुमार की ओर तीर्ची नजरों से देखा और आंसू बहाते हुए उच्चास लेकर कहा धिक्कार है धिक्कार। उस समय युधिष्ठिर भीमसेन नकुल सहदेव तथा श्रीकृष्ण आदि सब लोग संकोचवश चुप हो गए। केवल सात्यकी से रहा नहीं गया, वह बोल उठा अरे क्या यहाँ कोई ऐसा मनुष्य नहीं है? जो अ मंगल मई बात बकने वाले इस पापी नराधम को शीघ्र ही मार डाले। ओ नीच, श्रेष्ठ पुरुषों की मंडली में बैठकर ऐसी ओची बातें करते तुझे लज्जा नहीं आती। तेरी जीप के सैकड़ों टुकड़े क्यों नहीं हो जाते? तेरा मस्तक क्यों नहीं फट जाता? गुरु की निंदा करते समय तू रसातल में क्यों नहीं चल उल्टे गुरु पर ही दोषा रोपण करता है। तुझे तो मार ही डालना चाहिए। शन भर भी तेरे जीवित रहने से संसार का कोई लाभ नहीं है। नराधम, तेरे सिवा दूसरा कौन ऐसा श्रेष्ठ मनुष्य है जो धर्मात्मा गुरु के केश पकड़कर उनका वध करने को तैयार होगा? तूने बीती तथा आगे होने वाली अपने साथ साथ पीढ अब यदि पुनः मेरे समीप ऐसी बात मुंह से निकालेगा, तो वज्र के समान गदा मारकर तेरा सिर उड़ा दूँगा। तू हत्यारा है, तुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। इसलिए लोग तुझे देखकर प्रायचित के लिए सूर्य नारायण का दर्शन करते हैं। खड़ा रह, मेरी गदा की एक चोट सहले, मैं भी तेरी गदा की अनेकों इस प्रकार जब सात्यकी ने द्रुपद कुमार का तिरस्कार किया, तो उसने भी क्रोध में भरकर उसकी मखौल उड़ाते हुए कहा, सुनली, सुनली तेरी बात और इसके लिए तुझे क्षमा भी करता हूं तेरे जैसे नीच लोगों का सद पुरुषों पर आक्षेप करने का स्वभाव ही होता है। यद्यपि संसार में एक की बड़ी प्रशंसा की जाती है। पापी के प्रतीक शमा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह शमा करने वाले को पराजित समझता है। तो सिर से पैर तक दुराचारी, नीच और पापी है, स्वयं निंदा के योग्य होकर भी दूसरों की निंदा करना चाहता है। भूरी श्रवा का हाथ कट गया था, वह प्राणांत अनशन का व्रत लेकर बैठा था। उस समय तूने सबके मना करने प इससे बढ़कर पाप और क्या हो सकता है? जो स्वयं ऐसा काम करे, वह दूसरों को क्या कहेगा? तू बड़ा धर्मात्मा पुरुष था, तो जब भूरी श्रवा तुझे लात मार, जमीन पर पटक कर घसीटने लगा, उस समय ही तूने क्यों ना उसका वध किया? स्वयं पापी होकर मुझसे क्यों कठोर बातें कह रहा है? अब चुप रहे, फिर कोई ऐसी बात नहीं तो बाणों से मारकर अभी तुझे यमलोक भेज दूँगा। चुपचाप युद्ध कर कौरवों के साथ ही प्रेतलोक में जाने का उपाय न कर। ध्युमन के ऐसे कठोर वचन सुनकर सात्यकी क्रोध से कांप उठा, उसकी आंखें लाल हो गई, हाथ में गदा ले उछलकर वह द्रुपद कुमार के सामने जा पहुँचा और बोला, अब मैं कोई कड़ केवल तुझे मार डालूंगा क्योंकि तू इसी के योग्य है। इस प्रकार महाबली सात्यकी को दृष्ट ध्युमन पर सहसा टूटते देख भगवान कृष्ण के इशारे से भीमसेन अपने रथ से कूद पड़े और अपनी दोनों बाहों से सात्यकी को रोका। परंतु वह बलपूर्वक आगे बढ़ गया। उस समय उसके शरीर से पसीने छूट रहे � छटे कदम पर सात्यकी को पकड़ा और अपने दोनों पैर जमाकर खड़े हो किसी प्रकार उसे काबू में किया इतने में ही सहदेव भी अपने रथ से कूदकर आ पहुंचा और बोला नरश्रेष्ठ अंधक वृष्णी तथा पांचालों से बढ़कर हमारा कोई मित्र नहीं है तुम लोग जैसे हमारे मित्र हो वैसे हम भी तुम्हारे हैं तुम तो सब ध मित्र धर्म का ख्याल करके अपने क्रोध को रोको तुम धृष्ट ध्युमन के अपराध को क्षमा करो और धृष्ट ध्युमन तुम्हारे जब सहदेव सात्यकी को शांत कर रहे थे उस समय धृष्ट ध्युमन ने हंसकर कहा भीमसेन छोड़ दो छोड़ दो सात्यकी को यह युद्ध के घमंड में मतवाला हो रहा है अभी तीखे बाणों से इसका और इसकी जीवन लीला भी समाप्त किए डालता हूं। उसकी बात सुनकर सात्यकी सांप के समान फुफकारता हुआ भीमसेन की भुजाओं से छूटने का उद्योग करने लगा। दोनों वीर अपनी अपनी जगह पर सांड के समान गरज रहे थे। यह देख भगवान श्रीकृष्ण और अर्जुन तुरंत ही बीच में आ पड़े और बड़े यत्न से उन्हों उन इस प्रकार क्रोध से आंखें लाल किए उन दोनों धनुर्धर वीरों को आपस में लड़ने से रोककर पांडव पक्ष के क्षत्रिय शत्रीय योद्धा शत्रुओं का सामना करने के लिए आड़टे नारायणास्त्र का प्रभाव देख युधिष्ठिर का विशाद तथा भगवान कृष्ण के बताए हुए उपाय से उसका निवारण अश्वत्थामा के साथ धृष्टध्युमन सात्यकी तथा भीमसेन का घोर युद्ध। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर अश्वत्थामा ने दुर्योधन से पुनः अपनी प्रतिज्ञा कह सुनाई। धर्म का चोला पहने हुए कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने युद्ध करते हुए आचार्य से कपटपूर्ण बात कहकर उन्हें शस्त्र त्यागने के लिए बाध्य किया है। इसलिए आज उनके देखते-देखते उनकी सेना को मार भगाऊंगा और धृष्ट ध्युमन को भी मार डालूंगा यदि रणभूमि में मेरे सामने युद्ध करते रहे तो मैं इन सभी पांडव महारथियों का वध कर डालूंगा यह मेरी सच्ची प्रतिज्ञा है अतः तुम सेना को लौटाकर ले चलो उसकी बात सुनकर आपके पुत्र ने सेना को पीछे लौटाया और भय त्याग कर बड़े फिर कौरव और पांडवों में युद्ध आरंभ हुआ। हजारों शंक और भेरियां बज उठी, इसी समय अश्वत्थामा ने पांडवों तथा पांचालों की सेना को लक्ष्य करके नारायणास्त्र का प्रयोग किया था। उससे हजारों बाण निकलकर आकाश में छा गए। उन सबके अग्रभाग प्रज्वलित हो रहे थे। उनसे अंतरिक्ष और दिशाएं आचार्य चतुष्चक्र, द्वीचक्र, षटगणी, गदा और जिसके चारों ओर चुरे लगे हुए थे, ऐसे सूर्यमंडलाकार चक्र प्रकट हुए। इस प्रकार नाना प्रकार के शस्त्रों से आकाश को व्याप्त देख पांडव, पांचाल और श्रिंजय घबरा उठे। पांडव महारथी ज्योतियों युद्ध करते, ज्योतियों उस अस्त्र का जोर बढ़ता जाता था। उससे पांडव सेना भस्म होने लगी। यह संघार देख धर्मराज को बड़ा भय हुआ। उन्होंने देखा, मेरी सेना अचेत सी होकर भाग रही है। अर्जुन उदासीन भाव से चुपचाप खड़े हैं। तो सब योद्धाओं से कहा, दृष्ट दुमन पांचालों की सेना के साथ तुम भाग जाओ। सात्यके, तुम भी वृष्णी और अंधकों के साथ चल द अब धर्मात्मा श्री कृष्ण से जो कुछ हो सकेगा करेंगे। ये सारे जगत के कल्याण का उपदेश देते हैं, तो अपना क्यों नहीं करेंगे? मैं संपूर्ण सैनिकों से कह रहा हूँ, कोई भी युद्ध न करो, भाइयों को साथ लेकर मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊँगा। अर्जुन की मेरे प्रति जो कामना है, वह शीघ्र ही पूरी हो जा� क्योंकि सदा ही अपना कल्याण करने वाले आचार्य का मैंने बद करवाया है, अतः उनके लिए मैं भी बंधुओं सहित मर जाऊंगा। जब युधिष्ठिर इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने दोनों भुजाएं उठाकर सबको रोका और इस प्रकार कहा, योद्धाओं अपने हथियार शीघ्र ही नीचे डाल दो और सवारियों स नारायणास्त्र की शांति का यही उपाय बताया गया है भूमि पर खड़े हुए निहत्थे लोगों को यह अस्त्र नहीं मारेगा इसके विपरीत ज्यों ही ज्यों योद्धा इस अस्त्र के सामने युद्ध करेंगे त्यों ही त्यों कौरव अधिक बलवान होते जाएंगे जो इस अस्त्र का सामना करने के लिए मन में विचार भी करेंगे वे रसातल तो भी यह अस्त्र उन्हें मारे बिना नहीं छोड़ेगा। भगवान कृष्ण की बातें सुनकर सब योद्धाओं ने हाथ से और मन से भी शस्त्र त्याग देने का विचार कर लिया। सबको अस्त्र त्यागने के लिए उद्यत देख भीमसेन ने कहा, वीरो कोई भी अस्त्र मत फेंकना, मैं अपने बाणों से अश्वथामा के अस्त्रों का वार मैं उसके ऊपर भी काल की भांति प्रहार करूंगा। यदि इस नारायणास्त्र का मुकाबला करने के लिए अब तक कोई योद्धा समर्थ नहीं हुआ, तो आज कौरव पांडवों के देखते-देखते मैं इसका सामना करूंगा। अर्जुन, अर्जुन तुम अपने गांडीव को नीचे न डाल देना, नहीं तो चंद्रमा की भांति तुम में भी कलंक लग � अर्जुन बोले भैया नारायणास्त्र गौ और ब्राह्मणों के सामने अपने अस्त्र को नीचे डाल देने का मेरा व्रत है। अर्जुन के ऐसा कहने पर भीमसेन अकेले ही मेघ के समान गर्जना करते हुए अश्वथामा के सामने गए और उस पर बाण समूहों की वर्षा करने लगे। अश्वथामा ने भी उनसे हँसकर बात की और उन पर नारायण से अभिमंत्रित बाणों की झड़ी लगा दी। महाराज भीमसेन जब उस अस्त्र के सामने बाण मारने लगे, उस समय जैसे हवा का सहारा पाकर आग प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार उस अस्त्र का वेग बढ़ने लगा। उसे बढ़ते देख भीम के सिवा पांडव सेना के सभी सैनिक भयभीत हो गए। सब लोग अपने दिव्य अस हाथी और घोड़े आदि वाहनों से उतर गए अब वह महाबली अस्त्र सब ओर से हटकर भीम के मस्तक पर आ पड़ा उसके तेज से आच्छादित होकर भीमसेन अदृश्य हो गए इससे सभी प्राणी और विशेषतः पांडव लोग हाहाकार मचाने लगे भीमसेन के साथ ही उनके रथ घोड़े और सारथी भी अश्वथामा के अस्त्र से आच्छादित हो आग के भीतर आ पड़े, जैसे प्रलय काल में संबर तक अग्नि संपूर्ण चराचर जगत को भस्म करके परमात्मा के मुख में प्रवेश कर जाती है, उसी प्रकार उस अस्त्र ने भीम सेन को दग्ध करने के लिए उन्हें चारों ओर से घेर लिया, उसका तेज भीम के भीतर प्रवेश हो गया, यह देख अर्जुन और श्रीकृष्ण दोनों वीर तुरंत ही रथ से कूद पड़े और भीम की ओर दौड़े। वहां पहुंचकर दोनों उस अस्त्र की आग में घुस गए, किंतु अस्त्र त्याग देने के कारण वह आग इन्हें जला न सकी। नारायणास्त्र की शांति के लिए दोनों ही भीम सेन को तथा उनके संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों को जोर लगाकर खींचने लगे। उनके खींचने पर भीम स इससे वह भयंकर अस्त्र और भी उग्र रूप धारण करने लगा। तब भगवान कृष्ण ने भीम से कहा, पांडू नंदन, यह क्या बात है? मना करने पर भी तुम युद्ध बंद क्यों नहीं करते? यदि इस समय युद्ध से ही कौरव जीते जा सकते, तो हम तथा ये सभी राजा युद्ध ही करते। यहाँ हट से काम नहीं चलेगा। तुम्हारे प तुम भी शीघ्र उतर जाओ, यह कहकर श्री कृष्ण ने उन्हें रथ से नीचे खींच लिया, नीचे उतरकर जो ही अपना अस्त्र धरती पर डाला, जो ही नारायणास्त्र शांत हो गया। इस प्रकार उस दोस्त तेज के शांत हो जाने पर संपूर्ण दिशाएं साफ हो गई, ठंडी हवा चलने लगी तथा पशु पक्षियों का कोला बंद हो गया, हाथ और घोड़े आदि वाहन भी सुखी हो गए। पांडवों की जो सेना मरने से बच गई थी, वह अब आपके पुत्रों का नाश करने के लिए पुनः हर्ष से भर गई। उस समय दुर्योधन ने द्रोण पुत्र से कहा, अश्वतामन, एक बार फिर इस अस्त्र का प्रयोग करो। देखो, वह पांचालों की सेना विजय की इच्छा से पुनः संग्राम भूमि में आकर डट गई है। आपके पुत्र के ऐसा कहने पर अश्वतामा दीनतापूर्ण उच्छ्वास लेकर बोला, राजन, इस अस्त्र का दुबारा प्रयोग नहीं हो सकता, दुबारा प्रयोग करने पर यह अपने ही ऊपर आकर पड़ता है। श्रीकृष्ण ने इसे शांत करने का उपाय बता दिया, नहीं तो आज संपूर्ण शत्रुओं का वध हो ही जाता। दुर्योधन ने कहा, भाई तुम तो संपूर्ण अस्त्र वेताओं में श्रेष्ठ हो। यदि इस अस्त्र का दो बार प्रयोग नहीं हो सकता, तो अन्य अस्त्रों से ही इनका संघार करो, क्योंकि ये सभी गुरु देव द्रोण के हथियारे हैं। तुम्हारे पास बहुत से दिव्यास्त्र हैं। यदि मारना चाहो, तो क्रोध में भरे हुए इंद्र भी तुमसे बचकर नहीं जा सकते। पिता की अश्वतामा पुनः क्रोध में भरकर धृष्टद्ध्युम्न की ओर दौड़ा, निकट पहुँचकर उसने पहले बीस और फिर पांच बाणों से उसे घायल किया। धृष्टद्ध्युम्न ने भी छःसठ बाण मारकर अश्वतामा को बींध डाला, तथा बीस बाणों से सारथी को और चार से चारों घोड़ों को घायल कर दिया। धृष्टद्ध्युम्न अश पृथ्वी को कंपाय मानसा करता हुआ गरजने लगा। अश्वत्थामा ने भी कुपित हो धृष्टद्युम्न को दस बाण मारे, फिर दो छुरों से उसकी ध्वजा और धनुष काट दिए। इसके बाद अन्य बहुत से साइकों द्वारा धृष्टद्युम्न को पीडित किया और घोड़ो तथा सारथी को मारकर उसे रथ कर दिया। तद्पश्चात उसके सै सात्यकी अपने रथ को अश्वथामा के पास ले गया। वहाँ पहुँचकर उसने अश्वथामा को पहले आठ, फिर बीस बाणों से बिंध दिया। इसके बाद सारथी तथा घोड़ों को घायल किया, फिर उसके धनुष और ध्वजा को काटकर रथ को भी तोड़ डाला। तदनंतर उसकी छाती में तीस बाण मारे। उस समय दुर्योधन ने बीस, कृपाच कृत वर्मा ने दस, कर्ण ने 50 दुशासन ने 100 तथा वृषसेन ने सात बाण मारकर सात्यकी को घायल किया तब सात्यकी ने एक ही क्षण में उन सभी महारथियों को रथीन करके रणभूमि से भगा दिया इतने में अश्वथामा दूसरे रथ पर सवार होकर आया और सैकड़ों सैनिकों की वृष्टि करता हुआ सात्यकी को रोकने लगा सात्यकी ने जब उसे आते देखा, तो पुनः उसके रथ के टुकड़े-टुकड़े करके उसे मार भगाया। सात्यकी का वह पराक्रम देख पांडव बारंबार शंक बजाने और सीह करने लगे। इस प्रकार द्रोण पुत्र को रथ हीन करके सात्यकी ने वृष सेन के 3,000 हजार महारथियों का, कृपाचार्य के पंद्रह हाथियों का तथा शकुनी क 50 हजार घोड़ों का संघार कर डाला। इसी बीच में अश्वत्थामा पुनः दूसरे रथ पर आरोड़ हो सात्यकी का वध करने के लिए क्रोध में भरा हुआ आया। सात्यकी पुनः उसे तीखे बाणों से बिंधने लगा। इससे पीड़ित होकर अश्वत्थामा ने हँसते हँसते कहा, सात्यके, तुम आचार्य को मारने वाले की सहायता करते हो? परंतु यह धृष्टध्युमन और तुम दोनों ही मेरे ग्रास बन चुके हो। किसी तरह अब बचकर नहीं जा सकते। युयुधान मैं अपने सत्य और तपस्या की शपथ खाकर कहता हूँ, समस्त पांचालों का नाश किए बिना मैं चैन नहीं लूँगा। तुम पांडवों और वृष्णियों की जितनी भी सेना हो, सबको एकत्रित कर लो, तो भी मैं यह कहकर अश्वत्थामा ने सात्यकी पर एक बहुत तीखा बाण मारा। उसने सात्यकी का कवच छेद कर उसे अत्यंत चोट पहुंचाई। कवच छिन्न-भिन्न हो गया। उसके हाथ से धनुष और बाण गिर गए। खून से लथपथ हो वह रथ के पिछले भाग में जा बैठा। यह देख सारथी उसे अश्वत्थामा के सामने से अन्यत्र हटा ले गया। नदनंतर अर्जुन, भीमसेन, ब्रिहत्क्षत्र, चेदी राजकुमार, सुदर्शन ये पांच महारथी आ पहुंचे और सबने चारों ओर से अश्वथामा को घेर लिया। उन्होंने 20 पग दूर रहकर अश्वथामा को पांच पांच बाण मारे। अश्वथामा ने भी एक ही साथ 25 बाण मारकर उनके सब बाणों को काट दिया। इसके बाद उसने ब्रिहत्क्ष सुदर्शन को 3 अर्जुन को 1 और भीमसेन को 6 बाणों से बींध डाला तब चेदी देश के युवराज ने 20 अर्जुन ने 8 और अन्य सब लोगों ने 3-3 बाणों से अश्वथामा को घायल कर दिया इसके बाद अश्वथामा ने अर्जुन को 6 श्री कृष्ण को 10 भीमसेन को 5 चेदी युवराज को 4 और सुदर्शन दो दो बाण मारे, फिर भीमसेन के सारथी को छः बाणों से घायल कर, दो बाणों से उनकी ध्वजा और धनुष काट डाले, तद्पश्चात अपने साइकों की वर्षा से अर्जुन को भी बींध कर, उसने सिंह के समान गर्जना की, फिर तीन बाणों से उसने अपने रथ के पास ही खड़े हुए सुदर्शन की दोनों भुजाएं और मस्तक उड़ा दि� पौरव बृहत क्षत्र को मार डाला तथा अग्नि के समान तेजस्वी बाणों से चेदी देश के युवराज को सारथी और घोड़ों सहित यमलोक भेज दिया यह देखकर भीमसेन के क्रोध की सीमा न रही उन्होंने सैकड़ों तीखे बाणों से अश्वथामा को ढक दिया परंतु अश्वथामा ने अपने सैनिकों से उनकी बाण वर्षा का नाश कर दिया उन्हें भी घायल किया। तब भीमसेन ने यमदंड के समान भयंकर दस नारात चलाए वे अश्वथामा के गले की हंसली छेदकर भीतर घुस गए। इस चोट से अत्यंत पीड़ित हो, उसने आंखें बंद कर ली और ध्वजा का सहारा लेकर बैठ गया। थोड़ी देर में जब होश हुआ, तो उसने भीमसेन को सौ बाण मारे। इस प्रकार दोन एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करने लगे महाराज उस युद्ध में हम लोगों को भीमसेन के अद्भुत पराक्रम अद्भुत बल अद्भुत वीरता अद्भुत प्रभाव तथा अद्भुत व्यवसाय का परिचय मिला उन्होंने द्रोण पुत्र का वध करने की इच्छा से बाणों की बड़ी भयंकर वृष्टि की इधर अश्वथामा भी बड़ा भारी अस्त्र उनकी बाण वर्षा रोग दी और उनका धनुष काट डाला फिर क्रोध में भरकर अनेकों बाणों से उन्हें घायल किया धनुष कट जाने पर भीम ने भयंकर रथ शक्ति हाथ में ली और उसे बड़े वेग से घुमाकर अश्वथामा के रथ पर चलाया किंतु उसने तेज बाण मारकर उसके टुकड़े-टुकड़े कर डाले इसी बीच में भीमसेन ने एक सूद दृढ़ धनुष हाथ में लिया और बहुत से बाणों का प्रहार कर अश्वथामा को बिंध डाला तब अश्वथामा ने एक बाण मार कर भीमसेन के सारथी का ललाट चीर दिया उस प्रहार से सारथी मूर्छित हो गया उसके हाथ से घोड़ों की बागडोर छूट गई सारथी के बेहोश होते ही भीमसेन के घोड़े सब धनुर्धारियों के देखते-देखते भाग चले। विजयी अश्वथामा हर्ष में भर कर शंक बजाने लगा और पांचाल योद्धा तथा भीमसेन भयभीत होकर इधर-उधर भाग निकले। अश्वथामा के द्वारा आग्नेय अस्त्र का प्रयोग और व्यासजी का उसे श्रीकृष्ण और अर्जुन की महिमा सुनाना। संजय कहते हैं, महाराज अर्जुन ने देखा कि मेरी सेना भाग रही है, तो द्रोण पुत्र को जीतने की इच्छा से स्वयं आगे बढ़कर उसे रोका। फिर वे सोमक तथा मत्स्य राजाओं के साथ कौरवों की ओर लौटे। अर्जुन ने अश्वत्थामा के पास पहुंचकर कहा, तुम्हारे अंदर जितनी शक्ति, जितना विज्ञान, जितनी वीरता और जितना पराक्रम हो, कौरवों पर जितन आज हमारे पर ही दिखा लो, दृष्ट ध्युमन का या श्री कृष्ण सहित मेरा सामना करने आ जाओ। तुम आजकल बहुत उदंड हो गए हो। आज मैं तुम्हारा सारा घमंड दूर कर दूंगा। राजन, अश्वत्थामा ने चेदी देश के युवराज, पुरुवंशी ब्रिहत्क्षत्र और सुदर्शन को मार डाला, तथा दृष्ट ध्युमन सात्यकी एवं भीम इन कई कारणों से विवश होकर अर्जुन ने आचार्य पुत्र से ये अप्रिय वचन कहे थे। उनके तीखे एवं मर्मभेदी वचनों को सुनकर अश्वत्थामा श्रीकृष्ण तथा अर्जुन पर कुपित हो उठा। वह सावधान होकर रथ पर बैठा और आचमन करके उसने आगने अस्त्र उठाया। फिर उसे मंत्रों से अभिमंत्रित कर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जितने भी शत्रु थे, उन सबको नष्ट करने के उद्देश्य से छोड़ा, वह बाण धूम रहित अग्नि के समान, देव दीप्यमान हो रहा था। उसके छूटते ही आकाश से बाणों की घनघोर वृष्टि होने लगी। चारों ओर फैली हुई आग की लपट अर्जुन पर ही आ पड़ी। उस समय राक्षस और पिशाच एकत्रित होकर गर्जना करने लगे। हवा गर्म हो गई, सूर और बादलों से रक्त की वर्षा होने लगी। तीनों लोग संतप्त हो उठे। उस अस्त्र के तेज से जलाशयों के गर्म हो जाने के कारण उनके भीतर रहने वाले जीव जलने तथा छट पटाने लगे। दिशाओं वी दिशाओं, आकाश और पृथ्वी सब ओर से बाण वर्षा हो रही थी। बज्र के समान वेग वाले उन बाणों के प्रहार से शत्रु दग्� आग के जलाए हुए वृक्षों की भांति गिर रहे थे, बड़े-बड़े हाथी चारों ओर से चिंगारते हुए झुलस झुलस कर धराशाई हो रहे थे, कुछ भयभीत होकर भाग रहे थे। महाप्रलय के समय संबर नाम वाली आग जैसे संपूर्ण प्राणियों को जलाकर खाक कर डालती है, उसी प्रकार पांडवों की सेना उस आगने यास्त्र से दग आपके पुत्र विजय की उमंग से उल्लसित हो सीहनात करने लगे। हजारों प्रकार के बाजे बजाए जाने लगे। उस समय इतना घर अंधकार छा रहा था कि अर्जुन और उनकी एक अक्षोहीनी सेना को कोई देख नहीं पाता था। अश्वत्थामा ने अमर्श में भरकर उस समय जैसे अस्त्र का प्रहार किया था, वैसा हमने पहले न तो कभी दे� तदनंतर अर्जुन ने अश्वथामा के संपूर्ण अस्त्रों का नाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया फिर तो क्षण भर में ही सारा अंधकार नष्ट हो गया ठंडी-ठंडी हवा चलने लगी समस्त दिशाएं प्रकाशित हो गईं उजाला होने पर वहां एक अद्भुत बात दिखाई दी पांडवों की एक अक्षोहिणी सेना उस अस्त्र के तेज कि उसका नाम निशान तक मिट गया था, परंतु श्रीकृष्ण और अर्जुन के शरीर पर आंच तक नहीं आई थी। ज्वाला से मुक्त होकर पताका, ध्वजा, घोड़े तथा आयुधों से सुशोभित अर्जुन का रथ वहां शोभा पाने लगा। उसे देख आपके पुत्रों को बड़ा भय हुआ, परंतु पांडवों के हर्ष की सीमा न रही। वे शंक और भेरी बजाने लगे। श्रीकृष्ण और अर्जुन ने भी शंखनाद किया। उन दोनों महापुरुषों को आग्नेयास्त्र से मुक्त देख अश्वथामा दुखी और हक्का बक्का सा होकर थोड़ी देर तक सोचता रहा कि यह क्या बात हुई? फिर अपने हाथ का धनुष पैक कर वह रथ से कूद पड़ा और धिक्कार है, धिक्कार है यह सब कुछ झूठा है। ऐसा कहता हुआ � इतने ही में उसे व्यासची खड़े दिखाई दिए, उन्हें सामने पाकर उसने प्रणाम किया और अत्यंत दीन की भांति गदगद कंठ से कहा, भगवन इसे माया कहें या देव की इच्छा मेरी समझ में नहीं आता। यह सब क्या हो रहा है? यह अस्त्र झूठा कैसे हुआ? मुझसे कौनसी गलती हो गई है? अथवा यह संसार के किसी उलटफेर की जिससे श्रीकृष्ण और अर्जुन जीवित बच गए हैं। मेरे चलाए हुए इस अस्त्र को असुर, गंधर्व, पिशाच, राक्षस, सर्प, यक्ष तथा मनुष्य किसी प्रकार अन्यथा नहीं कर सकते थे। तो भी यह केवल एक अक्षोहीनी सेना को ही जलाकर शांत हो गया। श्रीकृष्ण और अर्जुन भी तो मरणधर्मा मनुष्य ही हैं। इन दोनों क आप मेरे प्रश्न का ठीक-ठीक उत्तर दीजिए, मैं यह सब सुनना चाहता हूँ। व्यासजी बोले, तो जिसके संबंध में आश्चर्य के साथ प्रश्न कर रहा है, वह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अपने मन को एकाग्र करके सुन। एक समय की बात है, हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज विश्व विधाता भगवान नारायण ने विशेष कार्य उन्होंने हिमालय पर्वत पर रहकर बड़ी कठिन तपस्या की 66000 वर्ष तक केवल वायु का आहार करके अपने शरीर को सुखा डाला इसके बाद भी उन्होंने इससे दूने वर्षों तक पुनः बड़ी भारी तपस्या की इससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दिया विश्वेश्वर की झांकी करके नारायण ऋषि आनंद उनको प्रणाम करके वे बड़े भक्ति भाव से भगवान की स्तुति करने लगे। आदि देव जिन्होंने इस पृथ्वी में समा कर आपके पुरातन सर्ग की रक्षा की थी, तथा जो इस विश्व की भी रक्षा करते हैं, वे संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि करने वाले प्रजापति भी आपसे ही प्रकट हुए हैं। देवता, असुर, नाग, राक्षस, पिश गंधर्व तथा यक्ष आदि विभिन्न प्राणियों के जो समुदाय हैं, इन सबकी उत्पत्ति आपसे ही हुई है। इंद्र, यम, वरुण और कुबेर का पद, पित्रों का लोक तथा विश्व कर्मा की सुंदर शिल्प कला आदि का आविर्भाव भी आपसे ही हुआ है। शब्द और आकाश, स्पर्श और वायु, रूप और तेज, रस और जल तथा गंध और पृथ्वी आपसे ही उत्पत्ति हुई है काल ब्रह्मा वेद ब्राह्मण तथा यह संपूर्ण चराचर जगत आपसे ही प्रकट हुआ है जैसे जल से उत्पन्न होने वाले जीव उससे भिन्न दिखाई देते हैं परंतु नष्ट होने पर उस जल के ही साथ एकीभूत हो जाते हैं उसी प्रकार यह समस्त विश्व आपसे ही प्रकट होकर आप में ही लीन होता इस तरह जो आपको संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति और प्रलय का अधेष्ठान जानते हैं, वे विद्वान पुरुष आपके सायुज्यों को प्राप्त होते हैं, जिनका स्वरूप मन-बुद्धि के चिंदन का विषय नहीं होता, वे पिनाकधारी भगवान नीलकंठ नारायण ऋषि के इस प्रकार स्तुति करने पर उन्हें बरदान देते हुए बोले, नारा� वज्र, अग्नि, वायु, गीले या सूखे पदार्थ और स्थावर या जंगम प्राणी के द्वारा भी कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। समर भूमि में पहुंचने पर तुम मुझसे भी अधिक बलिष्ठ हो जाओगे। इस प्रकार श्री कृष्ण ने पहले ही भगवान शंकर से अनेकों वरदान पा लिए हैं। वे भगवान नारायण माया से इस संसार को मो इनके रूप में विचर रहे हैं। नारायण के ही तब से महामुनि नर प्रकट हुए अर्जुन को उन्हीं का अवतार समझ। इनका प्रभाव भी नारायण के ही समान है। ये दोनों ऋषि संसार को धर्म मर्यादा में रखने के लिए प्रत्येक युग में अवतार लेते हैं। अश्वत्थामा, तूने भी पूर्व जन्म में भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कठोर नियमों का पालन करते हुए अपने शरीर को दुर्बल कर डाला था। इससे प्रसन्न होकर भगवान ने तुम्हें बहुत से मनोवांछित वरदान दिए थे। जो मनुष्य भगवान शंकर के सर्वमय स्वरूप को जानकर रूप में उनकी पूजा करता है, उसे सनातन शास्त्र ज्ञान तथा आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। जो शिवलिंग उसका अर्चन करता है उस पर भगवान शंकर की बड़ी कृपा होती है वेद व्यास की ये बातें सुनकर अश्वथामा ने मन ही मन शंकर जी को प्रणाम किया और श्री में उसकी महत्व बुद्धि हो गई उसने रोमांचित शरीर से महर्षि व्यास को प्रणाम किया और सेना की ओर देखकर उसे छावनी में लौटने की आज्ञा दी तदनंतर दोनों पक्ष की सेनाएं अपने-अपने शिविर को चल दी, इस प्रकार वेदों के पारगामी आचार्य द्रोण पांच दिनों तक पांडव सेना का संघार करके ब्रह्मलोक में चले गए। व्यास चीके द्वारा अर्जुन के प्रति भगवान शंकर की महिमा का वर्णन। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, दृष्ट के द्वारा अति रथी वीर द्रो मेरे पुत्रों तथा पांडवों ने आगे कौन सा कार्य किया संजय ने कहा महाराज उस दिन का युद्ध समाप्त हो जाने पर महर्षि वेदव्यास जी स्वेच्छा से घूमते हुए अकस्मात अर्जुन के पास आ गए उन्हें देखकर अर्जुन ने पूछा महर्षि जब मैं अपने बाणों से शत्रु सेना का संहार कर रहा था उस समय देखा कि एक अग्नि के समान तेजस्वी महापुरुष मेरे आगे आगे चल रहे हैं। वे ही मेरे शत्रुओं का नाश करते थे, किंतु लोग समझते थे, मैं कर रहा हूँ। मैं तो केवल उनके पीछे पीछे चलता था। भगवन् बताइए, वे महापुरुष कौन थे? उनके हाथ में त्रिशूल था, वे सूर्य के समान तेजस्वी थे, अपने पैरों से पृथ त्रिशूल का प्रहार करते हुए भी वे उसे हाथ से कभी नहीं छोड़ते थे उनके तेज से उस एक ही त्रिशूल से हजारों नए-नए त्रिशूल प्रकट हो जाते व्यास बोले अर्जुन तुमने भगवान शंकर का दर्शन किया है वे तेजोमय अंतर्यामी प्रभु संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं सबके शासक तथा वरदाता हैं तुम उन भगवान भुवनेश्वर की शरण जाओ। वे महान देव हैं, उनका हृदय विशाल है। सर्वत्र व्यापक होते हुए भी, वे जटाधारी त्रिनेत्र रूप धारण करते हैं। उनकी रुद्र संख्या है, उनकी भुजाएं बड़ी हैं। उनके मस्तक पर शिखा तथा शरीर पर वलकल वस्त्र शोभा देता है। वे सबके संघारक होकर भी निर्वि� और सबको सुख देने वाले हैं। सबके साक्षी, जगत की उत्पत्ति के कारण, जगत के सहारे, विश्व के आत्मा, विश्व विधाता और विश्व रूप हैं। वे ही प्रभु कर्मों के अधिष्ठाता, कर्मों का फल देने वाले हैं। सबका कल्याण करने वाले और स्वयंभू हैं। संपूर्ण भूतों के स्वामी तथा भूत भविष्य और वर्तम वे ही योग हैं, वे ही योगेश्वर हैं, वे ही सर्व हैं और वे ही सर्व लोकेश्वर। सबसे श्रेष्ठ, सारे जगत से श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम परमेश्वर भी वे ही हैं। वे ही तीनों लोकों के सृष्टा और त्रिभुवन के अधिष्ठान भूत विशुद्ध परमात्मा हैं। भगवान भव होकर भी चंद्रमा को मुकुट रूप से धारण करते हैं। वे सनातन संपूर्ण वागीश्वरों के भी ईश्वर हैं, वे अजेय हैं, जन्म, मृत्यु और जरा आदि विकार उन्हें छू भी नहीं सकते, वे ज्ञान स्वरूप, ज्ञान गम्य तथा ज्ञान में सबसे श्रेष्ठ हैं, भक्तों पर कृपा करके उन्हें मनोवांछित वर दिया करते हैं। भगवान शंकर के दिव्य पार्षद नाना प्रकार के रूप महादेव जी की सदा ही पूजा किया करते हैं। तात, वे साक्षात भगवान शंकर ही वह तेजस्वी पुरुष हैं जो कृपा करके तुम्हारे आगे आगे चला करते हैं। उस घोर रोमांचकारी संग्राम में अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कर्ण जैसे महान धनुर्धर जिस सेना की रक्षा करते हैं, उसे नाना रूपधारी भगवान महेश्वर और जब वे ही आगे आकर खड़े हो जाएं तो उनके सामने ठहरने का भी कौन साहस कर सकता है तीनों लोकों में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो उनकी बराबरी कर सके संग्राम में भगवान शंकर के कुपित होने पर उनकी गंध से भी शत्रु बेहोश होकर कांपने लगते हैं और अधमरे होकर गिर जाते हैं जो भक्त मनुष्य सदा अनन्य भाव से उमा भगवान शिव की उपासना करते हैं, वे इस लोक में सुख पाकर अंत में परम पद को प्राप्त होते हैं। इसलिए कुंती नंदन, तुम भी नीचे लिखे अनुसार उन शान्त स्वरूप भगवान शंकर को सदा नमस्कार किया करो, जो नीलकंठ, सूक्ष्म स्वरूप और अत्यंत तेजस्वी हैं, संसार समुद्र से त सूर्य स्वरूप हैं, देवताओं के भी देवता, अनंत रूपधारी, हजारों नेत्रों वाले और कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, परम शांत और सबके पालक हैं। उन भगवान भूतनाथ को सदा प्रणाम है। उनके हजारों मस्तक, हजारों नेत्र, हजारों भुजाएं और हजारों चरण हैं। कुंती नंदन, तुम उन वरदायक भुवनेश्वर भगवान शिव की वे निर्विकार भाव से प्रजा का पालन करते हैं उनके मस्तक पर जटा जूट सुशोभित होता है वे धर्म स्वरूप और धर्म के स्वामी हैं कोटी कोटी-कोटी ब्रह्मांडों को धारण करने के कारण उनका उदर और शरीर विशाल है वे व्याघ्र चर्म ओढ़ा करते हैं ब्राह्मणों पर कृपा रखने वाले और ब्राह्मणों के प्रिय हैं जिनके अर्पिनाथ आदि शास्त्र शोभा पाते हैं उन शरणागत वत्सल भगवान शिव की शरण में मैं जाता हूं इस प्रकार उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए जो देवताओं के स्वामी और कुबेर के सखा हैं उन भगवान शिव को प्रणाम है जो सुंदर व्रत का पालन करते और सुंदर धनुष धारण करते हैं जो धनुर्वेद के आचार्य हैं उन उग्र आयुध वाले देव श्रेष्ठ भगवान रुद्र को नमस्कार है जिनके अनेकों रूप हैं अनेकों धनुष हैं जो स्थाणु एवं तपस्वी हैं उन भगवान शिव को प्रणाम है जो गणपति वाक्पति यज्ञपति तथा जल और देवताओं के पति हैं जिनका वर्ण पीत और मस्तक के बाल स्वर्ण के समान कांतिमान हैं उन भगवान शंकर को नमस्कार है अब मैं महादेव जी के दिव्य कर्मों को अपने ज्ञान और बुद्धि के अनुसार बता रहा हूं यदि वे कुपित हो जाएं तो देवता गंधर्व असुर और राक्षस पाताल में छिप जाने पर भी चैन से नहीं रहने पाते एक समय की बात है दक्ष ने भगवान शंकर की अवहेलना की इससे उनके महान उपद्रव खड़ा हो गया, सभी देवताओं पर भय छा गया। जब उन्हें उनका भाग अर्पण किया गया था, तभी दक्ष का यज्ञ पूर्ण हो पाया। तब से देवता लोग भी सदा उनसे भयभीत रहते हैं। पूर्व काल की बात है, तीन बलवान असुरों ने आकाश में अपने नगर बना रखे थे। वे नगर विमान के रूप में आकाश मे� उन तीन नगरों में एक लोहे का, दूसरा चांदी का और तीसरा सोने का बना था। जो सोने का बना था, उसका स्वामी था कमलाक्ष। चांदी के बने हुए पुर में तारकाक्ष रहता था, तथा लोहे के नगर में विद्युन माली का निवास था। इंद्र ने उन पुरों का भेदन करने के लिए अपने सभी अस्त्रों का प्रयोग किया, पर वे कृ तब इंद्र आदि सभी देवता दुखी होकर भगवान शंकर की शरण में गए वहां पहुंचकर उन्होंने कहा भगवान इन त्रिपुर निवासी दैत्यों को ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा है उसके घमंड में फूलकर ये भयंकर दैत्य तीनों लोकों को कष्ट पहुंचा रहे हैं महादेव आपके सिवा दूसरा कोई उसका नाश करने में इन देवद्रोहीयों का वध कीजिए देवताओं के ऐसा कहने पर भगवान शंकर ने उनका हित साधन करने के लिए तथास्तु कहा और गंधमादन तथा विंध्याचल इन दो पर्वतों को अपने रथ की ध्वजा बनाया समुद्र और वनों के सहित संपूर्ण पृथ्वी ही रथ हुई नागराज शेष को रथ की धुरी के स्थान में रखा गया चंद्रमा और सूर्य ये दोनों पहिए बने एल पत्र के पुत्र को और पुष्प दंत को जुए की कीले बनाया मल्याचल का जुआ बनाया गया तक्षक नाग ने जुआ बांधने की रस्सी का काम किया प्रतापी भगवान शंकर ने संपूर्ण प्राणियों को घोडों की बाग डोर में सम्मिलित किया चारों वेद रथ के चार घोड़े बनाए गए उपवेद लगाम बने गायत्री और सावित्री का पगहा बना, ओमकार चाबुक हुआ और ब्रह्मा जी सारथी, मंदराचल को गांडीव धनुष का रूप दिया गया और वासुकी नाग से उसकी प्रत्यंचा का काम लिया गया, भगवान विष्णु हुए उत्तम बाण और अग्नि देव को उसका फल बनाया गया, वायु को बाण की पाँग और वैवस्वत यम को पूछ बनाया गया, बिजली उस मेरू को प्रधान ध्वजा बनाया गया। इस प्रकार सर्वदेव दिव्य रथ तैयार कर भगवान शंकर उस पर आरुड़ हुए। उस समय संपूर्ण देवता उनकी स्तुति करने लगे। भगवान शंकर उस रथ में एक हजार वर्ष तक रहे। जब तीनों पुर आकाश में एकत्रित हुए, तो उन्होंने तीन गांड तथा तीन पल वाले बाण से उन तीनों दानव उनकी ओर आंख उठाकर देख भी न सके काल के समान बाण से जिस समय वे तीनों लोकों को भस्म कर रहे थे उस समय पार्वती देवी भी देखने के लिए वहां आई उनकी गोदी में एक बालक था जिसके सिर में पांच शिखाएं थी पार्वती ने देवताओं से पूछा यह कौन है इस प्रश्न से इंद्र के हृदय में असूया की और उन्होंने उस बालक पर वज्र का प्रहार करना चाहा, किन्तु उस बालक ने हँसकर उन्हें स्तंभित कर दिया, उनकी वज्र सहित उठी हुई बाहु जिओं की त्यों रह गई। अपनी वैसी ही बाह लिए इंद्र देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की शरण में गए तथा उनको प्रणाम करके बोले, भगवन् पार्वती जी की गोद में एक अपूर्व बालक था, हमने उसे नहीं उसने बिना युद्ध किए खेल ही में हम लोगों को जीत लिया। अतः आपसे पूछते हैं, वह कौन था? उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उस अमित तेजस्वी बालक का ध्यान किया और सारा रहस्य जानकर देवताओं से कहा, उस बालक के रूप में चराचर जगत के स्वामी भगवान शंकर थे। उनसे श्रेष्ठ कोई देवता नहीं है, इसलिए अब तुम मेरे साथ चलकर उन्हीं की शरण लो। उस समय ब्रह्मा जी के साथ संपूर्ण देवता भगवान महेश्वर के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें ही सब देवताओं से श्रेष्ठ जानकर प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति की। भगवन् तुम ही यज्ञो हो, तुम ही इस विश्व के सहारे हो और तुम ही सबको शरण देने वाले हो, सबको उत्पन करने वाले तुम ही हो परमधाम या परमपद तुम्हारा ही स्वरूप है तुमने इस संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है भूत और भविष्य के स्वामी जगदीश्वर ये इंद्र तुम्हारे कोप से पीड़ित हैं इन पर कृपा करो ब्रह्मा जी की बात सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गए देवताओं पर कृपा करने के लिए ही वे ठटकर हँस पड़े फिर तो देवताओं ने पार्वती सहित महादेव जी को प्रसन्न किया शिव के कोप से जो इंद्र की बाहु सुन्न हो गई थी वह ठीक हो गई वे भगवान शंकर ही रुद्र शिव अग्नि सर्वज्ञ इंद्र वायु और अश्विनी कुमार हैं वे ही बिजली और मेघ हैं सूर्य चंद्रमा वरुण काल मृत्यु यम रात दिवस मास पक्ष ऋतु संवत्सर संध्या दाता विधाता विश्वात्मा और विश्वकर्मा भी वे ही हैं वे निराकार होकर भी संपूर्ण देवताओं के आकार धारण करते हैं सब देवता उनकी स्तुति करते रहते हैं वे एक अनेक सौ, हजार और लाख हैं वेदज्ञ ब्राह्मण उनके दो शरीर बताते हैं शिव और घोर ये दोनों अलग-अलग हैं। इन दोनों के भी कई भेद हो जाते हैं। उनका घोर शरीर अग्नि और सूर्य आदि के रूप में प्रकट है, तथा सौम्य शरीर जल, नक्षत्र एवं चंद्रमा के रूप में। वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण तथा आध्यात्मशास्त्रों में जो परम रहस्य है, वह भगवान महेश्वर ही है। अर्जुन, यह ह� इतना ही नहीं, वह अत्यंत महान तथा अनंत हैं। मैं एक हजार वर्ष तक कहता रहूं, तो भी उनके गुणों का पार नहीं पा सकता। जो लोग सब प्रकार की ग्रह बाधाओं से पीड़ित हैं और सब प्रकार के पापों में डूबे हुए हैं, वे भी यदि उनकी शरण में आ जाएं, तो वे प्रसन्न होकर उन्हें पाप-ताप से मुक्त कर देते ह ऐश्वर्या, धन और प्रचुर भोग सामग्री प्रदान करते हैं। कुपित होने पर वे सबका संघार कर डालते हैं। महाभूतों के ईश्वर होने के कारण उन्हें महेश्वर कहते हैं। वेदों में भी इनकी शत्रुद्रिये और अनंत रुद्रिये नाम की उपासना बताई गई है। भगवान शंकर दिव्य और मानव सभी भोगों के स्वामी हैं। संपूर्ण विश्व को व्याप्त करने के कारण वे ही विभू और प्रभु हैं। शिवलिंग की पूजा करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। यद्यपि उनके सब और नेत्र हैं, तथापि एक विलक्षण अग्नि मय नेत्र अलग भी है, जो सदा प्रज्वलित रहता है। वे सब लोकों में व्याप्त होने के कारण सर्व कहलाते हैं। वे सबके कर्मों में सब प्रकार के अर्थ सिद्ध करते हैं तथा संपूर्ण मनुष्यों का कल्याण चाहते हैं इसलिए उन्हें शिव कहते हैं महान विश्व का पालन करने से महादेव स्थिति के हेतु होने से स्थानों और सबके उद्भव होने के कारण भव कहलाते हैं कपी नाम है श्रेष्ठ का और वृष धर्म का वाचक है वे धर्म और श्रेष्ठ इसलिए उन्हें वृषाक कपी कहते हैं। उन्होंने अपने दो नेत्रों को बंद कर बलात ललाट में तीसरा नेत्र उत्पन्न किया इसलिए वे त्रि नेत्र कहे जाते हैं। अर्जुन जो तुम्हारे शत्रुओं का संघार करते हुए देखे गए थे वे पिनाकधारी महादेव जी ही हैं। जयद्रथ वध की प्रतिक्षिप्त करने पर श्री कृष्ण ने स्व तुम्हें जिनका दर्शन कराया था वे ही भगवान शंकर यहां तुम्हारे आगे आगे चलते हैं जिन्होंने ही वे दिव्य अस्त्र दिए जिनसे तुमने दानवों का संघार किया है यह भगवान शिव का शतरुद्रिय उपाख्यान तुम्हें सुनाया गया है यह धन यश और आयु की वृद्धि करने वाला है परम पवित्र तथा वेद भगवान शंकर का यह चरित्र संग्राम में विजय दिलाने वाला है। इस शत्रुद्रिये उपाख्यान को जो सदा पढ़ता और सुनता है, तथा जो भगवान शंकर का भक्त है, वह मनुष्य सभी उत्तम कामनाओं को प्राप्त करता है। अर्जुन, जाओ, युद्ध करो, तुम्हारी पराजय नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारे मंत्री, रक्षक और पार्श्ववर्ती भगवान श्री कृ पराशर नंदन व्यासची अर्जुन से यह कहकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए। वेदों के स्वाध्याय से जो फल मिलता है वही इस पर्व के पाठ और श्रवण से भी मिलता है। इसमें वीर क्षत्रियों के महान यश का वर्णन किया गया है, जो नित्य इसे पढ़ता और सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसके पाठ से ब्राह्मण को यज्ञों का फल मिलता है, क्षत्रियों को संग्राम में सुयश की प्राप्ति होती है, तथा शेष दो वर्णों को भी पुत्र-पोत्र आदि अभिष्ट वस्तुएं उपलब्ध होती हैं।